शय उसका आस्वादन प्राप्त करने का स्व अवसर प्राप्त करने रहे जो सामग्री आज श्री किशोरी की कृपा से परमरसिक देश केंद्रवादी वर्गीय श्री श्री स्वनाम धन्य पुरुषेपुर गोस्वामी जी महाराज उनके शताब्दी जन्मोत्सव के प्रसंग में हमको सुलभ हुई है यह क्षण परम पर उनकी कृपा का ही ये अपूर्व परिणाम है हमको एक परम परम दुर्लभ वस्तु को देखने और जीने का एक अवसर प्राप्त हुआ है पे कृपा करें श्री श्यामा ताने और रस भावे यदि किशोरी जी की कृपा नहीं होती है तो इस रस में किसी की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती वो लगेगा ही नहीं उसे रस स्वाद आएगा ही नहीं उसे तो उछलपूर कुछ कर्ण सुख इन सबों को श्रवण करने की इच्छा रहेगी जो उपासना का सर्वोत्तम स्वरूप है उस स्वरूप की उसे प्राप्ति नहीं होगी वह तर्क करता रहेगा और तर्कों के ही उलझन में ही कहीं उतराता रहेगा श्री श्रीमद्भागवती संहिता में राजा ने श्री परिकृष्ण ने जब ये प्रश्न किया कि कृष्णम विधु परम कांतम न तो ब्रह्म दया मुने गुण प्रवाह परम तासान गुणध्यान कथम गोपियां तो कृष्ण को अपना कांत समझती हैं वे ब्रह्म में तो कृष्ण को देखती नहीं है ईश्वर रूप में तो कृष्ण को देखती नहीं है जब ब्रह्म और ईश्वर रूप में वे नहीं देख रही हैं कृष्ण को अपना कांति ही समझ रही हैं तो उनके संसार बंधन की निवृत्ति कैसे हुई सुखदेव को लगा तो बड़ा बड़ा इस प्रश्न को सुनकर के बड़ा इरेलीवेंट प्रश्न असंगत प्रश्न था प्रश्न है तो उत्तर तो होना ही चाहिए तो उन्होंने उत्तर दे दिया कि वस्तु शक्ति भी कोई वस्तु है श्री कृष्ण एक इतिहास पुरुष मात्र नहीं है एक मनुष्य मात्र नहीं है कृष्ण को यदि एक इतिहास पुरुष मात्र माना जाए तो बड़े से बड़े इतिहास पुरुष के चरित्र के ऊपर उंगली उठाई गई विश्व का एक भी महापुरुष ऐसा नहीं है जिनको हम महापुरुष कहते हैं कि उनके चरित्र के ऊपर उनके व्यवहार के ऊपर कहीं कृष्ण चिन्ह नहीं लगाया गया हो इसलिए कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व मात्र है ऐसा मानकर के ये प्रश्न नहीं किया जा सकता है जो प्रश्न है ये इसी बात से संबंधित है श्री कृष्ण परतत्व है और उन परतत्व का समाराधन करने के लिए साधक को भगवत्ता का जो स्वरूप है उसको अपने मानस में रखना चाहिए अपने दृष्टिपथ में रखना चाहिए कृष्ण अवतार काल में एक काल क्रम में काल की एक पंक्ति में एक रेखा में वे भले उत्पन्न हुए हों परंतु वे एक सामान्य जीव नहीं है वे परतत्व हैं। इसलिए यदि कुछ तर्क करता रहेगा कि गोपियां कौन है गोपियों का संसार बंधन कैसे दूर हुआ उन्होंने कृष्ण को भ्रम करके तो नहीं माना शुभर दे रहे हैं उत्तम पुरस्कार सच्चे चैत्य सिद्धि यथागत विषण केमुता धूप प्रिया जब बैर करने पर भी चैत्य शिष्यपाल को कृष्ण गति की प्राप्ति हो गई कृष्ण चरणारिंद की प्राप्ति हो गई तो किमुता धूषजप प्रिया कईमुत्र के द्वारा दिखा रहे हैं जो गोपियां हैं उनका तो कहना ही क्या परंतु तो राजा यदि इस तरह से संदेह करता रहेगा तो बस संदेह में ही उलझा रहेगा हम भी तर्क का तर्क के द्वारा कहीं परमाणों के द्वारा कहीं समाधान करते रहेंगे और प्रमाकरणम प्रमाणम जो यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न कराए उसका नाम प्रमाण है उस प्रमाण के जाल में ही फंसे रहेंगे इसलिए खबरदार यदि इस रस का जिसका हम परिवेषण करने के लिए जा रहे हैं इसका तुझे आस्वादन प्राप्त करना है तो ये खोटे जो तर्क हैं, इन खोटे तर्कों की पोटली उठा करके कहीं अलग रखते हैं और श्रीमद गुरुदेव ने जो तुझे सिद्ध स्वरूप प्रदान किया है उस अंत स्वरूप में विराजमान होकर के यदि इस लीला का आस्वादन करेगा तब तो तुझे स्वाद आएगा और यदि तर्क को लेकर के चलता रहेगा कि इसका सामाजिक संदर्भ क्या है यह समाज को क्या मैसेज देता है यदि इन चक्रों में घूमता रहेगा तो घूमते रहना फिर रस कुछ नहीं आएगा फिर तर्क और तर्क के लिए उपतर्क और तर्क के विरुद्ध पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष इनके जाल में ही फंसता रहेगा इसलिए शुभदेव जी नहीं सिद्धांत का तो अनूपण कर दिया कि वस्तु तो शक्ति ऐसी है कि कृष्ण एक इतिहास पुरुष मात्र नहीं है वे परतत्व हैं वे रसमय हैं साक्षात रस स्वरूप हैं इसलिए उनके रस का आस्वर प्राप्त करना है तो तू अपने अंतचिंत जो स्वरूप है उस अंत स्वरूप में विराजमान होते अंतचिंत स्वरूप क्या है मंजिली भाव अपने आप को श्री किशोरीचू की मंजरी समझ और तेरे उपास्य श्री प्रियालाल है मदीशा नाथत्वे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी निरूपण कर रहे हैं मदीशा नाथत्व चंद्रम विपिल चंद्रम ब्रिजवनेश्वरी नाथत्वे तत्कुल सखीत्व तो ललताम विशाखां शिक्षा ली वितरण गुरुत्वे प्रिय स्वरूप व तत्परीक्षा ललित रथ दत्वे स्मर मना क्या अरे भैया मेरे मन मेरा अपना स्वरूप क्या है बोले मदीशा नाथत्व मेरी स्वामी है श्री राधा रानी मैं श्री राधिका की दासी हूं तू भी यही भाव धारण कर कहने का तात्पर्य यह है कि मदीशा नाथत्व मेरी स्वामी है श्री राधिका मैं उनका दा, उनकी दासी हूं परंतु मेरे जीवन का लक्ष्य है युगल की सेवा क्योंकि प्यारी की प्यारी वस्तु तो दुगनी प्यारी होती है मेरी परम परम आराध्या हैं श्री राधा रानी और राधा रानी के परम आराध्य हैं श्री श्याम सुंदर इसलिए श्याम सुंदर दुग्ने प्यारे हुए और उन श्याम सुंदर की परम आवाध्याएं हैं श्री राधिका इसलिए श्री बुशहानंद निश्चि राशेश्वरी में भी चौगनी आराध्य हुई और उनके प्यारे हैं शाम सुंदर तो बस मल्टीप्लाई करते जाओ कहां तक बढ़ेगा ये इसकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि रस की एक पद्धति है कि उसमें प्यारे की प्यारी वस्तु दुगनी प्यारी होती है तो सुखदेव जी ने भी टोप दिया कि न चैव कार्य है भवता भगवत अजय श्री भगवान अत्य आप अजय होकर के विराजमान हैं उन भगवान के चरित्र में न विस्मय कार्य तुझे विस्मय नहीं करना चाहिए विस्मय छोड़ दे अपने स्वरूप में अवस्थित हो और अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के जन्म इस लीला का श्रवण इस लीला का दर्शन जो प्रस्तुत की जा रही है उस लीला का दर्शन कोई करेगा तब उसे वास्तविक तत्व का आस्वादन प्राप्त होगा यदि तार्किक दृष्टि से दूषित होकर के कलुषित होकर के वो विराजमान होगा तो उसे बुखार से व्याकुल व्यक्ति को जैसे मीठी वस्तु भी कहीं कड़वी लगती है बुखार की स्थिति में ऐसे तर्क से युक्त हो करके जब विराजमान रहेगा तो इस रस का खास स्वाद नहीं आएगा इसलिए श्री महाराज जी के श्री राजा जी के वास्तव में राजा ही थे उनके जन्म शताब्दी महोत्सव के इस परम आनंदमय आशीर्वादात्मक उत्सव में जब हम सम्मिलित हो रहे हैं तो इस सम्मिलित होते समय हमको सर्वप्रथम इस रस का आस्वादन करने का अधिकार तब प्राप्त होगा जबकि हम अपने अंतचिंत स्वरूप में विराजमान होकर के इस लीला का दर्शन करेंगे अब अंत स्वरूप नहीं है हर एक में तो अभी योग्यता ही नहीं है योग्य तो बहुत परिपक्व अवस्था में कहीं प्राप्त होगी वो स्वरूप भी परिपक्व अवस्था में कहीं स्फूरित होगा परंतु तो यदि दो शर्त किसी में है तो वह इस अष्टकालीन निकुंज लीला का दर्शन करने का अधिकारी हो जाएगा पहली शर्त है शास्त्र में पूर्ण विश्वास जब तक शास्त्र में पूर्ण विश्वास नहीं है तब तक इस लीला के दर्शन का अधिकार नहीं होगा और तर्क की आरभटी में वो भटकता रहेगा जन जनजाल में वो भटकता रहेगा और दूसरी जो वस्तु है वो है अपने स्वरूप को कहीं ना कहीं मेरा क्या स्वरूप है इसको जानने के लिए साधक के हृदय में कहीं उत्कंठा तो शास्त्र में पूर्ण विश्वास और मैं किशोरी जी की दासी बनूं और इस लीला का लास के द्वारा मैं दर्शन करूं ये यदि भाव उसमें है तो अधिकार न होने पर भी इस लीला को श्रवण करने का उसे अधिकार प्राप्त हो जाएगा अभी परिपक्वता नहीं है तब भी इस लीला का अधिकार प्राप्त हो जाएगा क्योंकि यदि ये सोचते रहेंगे कि हमें अधिकार की प्राप्ति हो तब इस लीला का दर्शन करें तब तक बहुत देर हो जाएगी मुझे तो एक भी व्यक्ति ऐसा दिखा नहीं जिसने ये कहा हो मैं इस रस का अधिकारी हूं जो बड़े से बड़े हैं वे सब रोते रहे यहां तक किश्मन महाप्रभु जो स्वयं रस मूर्ति होकर के विराजमान है वे भी अपने आप को आई नंदम पथतम मां वे भी रोते रहे ये कहते रहे कि मैं तो मांग, मांग में महामुद यदि कोई ये कहे कि जिस नुकुंज लीला का जिस अंतरंग लीला का जिस श्री प्रिया लाल की दैनंदन लीला का हम परवेश करने के लिए जा रहे हैं उसके हम अधिकारी नहीं है तो ये तो सभी कहेंगे कि अधिकारी नहीं है परंतु यदि दो चीज साधक में मूल रूप में आ गई, शास्त्र में पूर्ण विश्वास भगवान लीला प्राकृत नहीं है वह चिन्मय है इस बात में पूर्ण विश्वास है जन्म उसका और ये लीला स्वस्व रूप में लीला है इस बात में यदि पूर्ण विश्वास है और मुझे श्री किशोरी जी ने श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से कोई स्वरूप प्रदान किया है मैं उनकी दासी हूं इस भाव के साथ में यदि लीला देखेगा तो उसे लीला के दर्शन करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण सही काले प्रभु करे ताकि आत्मसम तो मान यदा त्यक्त समस्तकर्मा निवेदित आत्मा विचकीर्षतो में तदा मृतत्वाये प्रबद्य मान मै आत्म भू आये, आये चल्पते भाई इसलिए शास्त्र में पूर्ण विश्वास और मुझे जो स्वरूप श्री किशोरी जो देना चाहती हैं वो स्वरूप कहीं स्फुट हो मेरा तात्विक स्वरूप कहीं वही है इस भाव को कहीं अपने हृदय में डालकर के इस लीला में अभी प्रकट लीला में उसे अभी पूरा पूरा अधिकार नहीं है तब भी इस लीला को श्रवण करने की योग्यता हमको प्राप्त हो जाएगी भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय विस्तार करने का अवसर नहीं है कितना भी विस्तार किया जा सकता है अधिकारी की के बात केवल कही नहीं कही इतनी नहीं दूसरी जो वस्तु है वो है ये जो अष्टकालीन लीला यहां प्रस्तुत की जा रही है ये अष्टकालीन लीला अष्टयाम लीला उसके विषय वस्तु कौन है उसका संबंध तत्व तो क्या है आचार्यों ने जिस वाणी शब्द के द्वारा उसका प्रयोग किया इस शब्द का वाच्य पदार्थ कौन सा है ये वाच्य वाचक संबंध जोड़ना इसी को कहते हैं संबंध तत्व शास्त्र ने जो कुछ भी वर्णन किया उसका वाचक शास्त्र है पंत शास्त्र जो वाचक है उसका वाच्य कौन है उसके वाच्य है भगवत्ता का सर्वोत्तम स्वरूप ब्रह्म सामने नहीं जाएंगे पंथ के अनुसुस मात्र कर रहे हैं ब्रह्म शक्तियों से युक्त है पंत वो अपनी शक्तियों का प्रसाथन, प्रसाथन नहीं कर रहा है सेठ जी के पास में बहुत धन है सेठ जी नहीं दिखाते हैं तो योगी बंद करके रखे पंत इसका मतलब ये नहीं है कि सेठ जी के पास में धन नहीं है परमात्मा रूप में वो ही परतत्व अद्वैज्ञान तत्व जब अपने शक्तियों का केवल दो शक्तियों का प्रकाशन करता है एक शक्ति है कि वह सृष्टि पालन संहार करने की सामर्थ्य रखता है और दूसरी अपनी एक शक्ति का प्रकाशन वो करता है कि वह सबके भीतर व्याप्त होकर के वह सबका साक्षी है तो सृष्टि पालन संहार का कारण और साक्षी केवल दो गुणों को जब वो प्रकट करता है तो उसका नाम नहीं है परमात्मा ब्रह्म परमात्मा अभिव्यक्त शक्ति शक्तिमान तया प्रतीयमान जो पदार्थ है वो है ब्रह्म जहां शक्ति शक्तिमान का भेद नहीं दिख रहा है जहां शक्ति शक्तिमान का भेद दिख रहा है किंचित मात्रा में केवल दो गुणों को वो प्रकट कर रहा है पालन संहार और जीव मात्र के हृदय में वह साक्षी होकर के विराजमान है वस्तु तो मात्र में वह व्यापक होकर के विराजमान है ऐसा स्वरूप केवल दो गुणों को वो प्रकट कर रहा है तो उसका नाम है परमात्मा परंतु जहां वहां अपने षडैश्वर्य को प्रकट करते हुए विराजमान हो उसका नाम है भगवान भगवत का भी सार कहां माधुरी भगवत्ता सार इस में नहीं जा सकते हैं समय की अपनी सीमा है इसलिए केवल संकेत मात्र केवल हेडिंग मात्र प्रस्तुत कर रहे कि भगवत्ता का सार कहां है माधुर्य भगवत्ता सार ब्रज कौल प्रचार नंदन स्थाने स्थाने भागवते बर्णी जनाइते जना सुन माते भक्त जब भगवत्ता का सार है माधुरी और माधुरी किसे कहेंगे कि महीश्वर्य से आविर्भावे बा नरवत नर्वत लीलाया अपरत्याग जहां ऐश्वर्य प्रकट हो रहा हो प्रकट होने पर भी मनुष्यमत लीला का जहां त्याग नहीं है उसका नाम है मार बालक तो दुग्धमुख दुग बालक है वो तो स्तन पान करेगा अब यदि स्तन पान करने में वो चुस्का ले रहा है और पूतना के प्राण निकल जाए तो बालक का दोष नहीं है वो तो लीला कराए बालक को गोदी में ढंग से नहीं लोगे तो वो तो गला पकड़ेगा ही अगर यदि गला पकड़ी में त्राणावर्ष के प्राण निकल जाए तो निकल जाओ कृष्ण लीला का त्याग नहीं कर रही मनुष्य लीला वैसी की वैसी बनी हुई है गुस्सा आ रहा है और गुस्सा के स्थिति में शत्रु आ रहा है आ जा जो चीज हाथ में आएगी उसको लेकर के खड़ा हो जाएगा व्यक्ति इसी तरह से इंद्र यदि मेरे घर के ऊपर आक्रमण कर रहा है तो मैं इंद्र को छोड़ूंगा नहीं हाथ में गोर गया तो लेकर खड़े हो गए मनुष्य लीला का त्याग थोड़ी है तो इसका नाम है माधुर्य परम ऐश्वर्य के प्रकट होने पर भी माधुर्य का जहां त्याग नहीं है नरत लीला का त्याग नहीं है उसका नाम है माधुर्य और यदि नकद लीला का त्याग होकर के दो से चार भुजा प्रकट हो जाए तो उसका नाम ही है ऐश्वर्य तो भगवत्ता का सार ऐश्वर्य नहीं है भगवत्ता का सार वीर्य नहीं है भगवत्ता का सार श्री नहीं यश नहीं है भगवत्ता का सार ज्ञान और वैराग्य भी नहीं है भगवत्ता का सार है श्री श्री सत्तव माधुर्य भगवत्ता सार ऐसे परतत्व की लीला का यहां निरूपण करने का और यहां प्रस्तुतिकरण करने का एक परम कल्याणमय आशीर्वादात्मक प्रयास किया जा रहा है एक बहुत बड़ी बात है तो अधिकारी शास्त्र में विश्वास करने वाला और अपने स्वरूप को यथासाध्य प्रकट करने की प्रवृत्ति जिसमें है वो एक अधिकारी है चाहे अभी वो प्रवृत्ति पूरी तरह प्रकट हुई है या नहीं हुई है परंतु तो अधिकार की प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिल सकता है जो ये कहे कि मैं इस रस का अधिकारी लू भक्ति की स्थिति ये है जो जितना बड़ा है वो अपने आप को उतना ही दीन माने याज्ञबल के ये कह सकते हैं कि जो जनक राजा के राज्य के ये गाय है इनको खोल लो क्योंकि मैं ब्रह्मतत्व को जानता हूं तो एक भी भक्त ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मैं भगवान लीला के पूर्ण तत्व को जानता हूं स्वयं श्री कृष्ण भी ये कहेंगे कि श्री महाप्रभु भी यही कहेंगे कि में महाम बुधा तो अधिकारी संबंध संबंध में श्री श्याम सुंदर वे माधुर्य से युक्त होकर के विराजमान वे माधुर्य से युक्त होकर के भी विराजमान हैं जहां श्री श्याम सुंदर की के साथ में श्री प्रिया जी विराजमान है राधा संगे यदा भाती तदा मदन मोहन अन्यथा विश्वमोह की स्वयं मदन मोहन अब श्री प्रिया के साथ में श्याम सुंदर की स्थिति वो सर्वोत्तम है परंतु तो सर्वोत्तम स्थिति को यदि गोष्ठ की लीला अन्य रसों के साथ में मिलाकर के देखा जाए तो वह और भी अधिक उल्लास को प्राप्त होगी और भी अधिक विकास को प्राप्त होकर के विराजमान होगी वृज में चार ही रस हैं रस तो पांच होते हैं भाव के राग में शांत दास सख् बासल्य मधुर परंतु ब्रिज में शांत रस का कोई उपासक नहीं है रस का तात्पर्य है कि कृष्ण को ब्रह्म या परमात्मा रूप में कृष्ण की आराधना करना कृष्ण ब्रह्म है ब्रह्म कृष्ण है यह ज्ञान मार्ग है परंतु कृष्ण ब्रह्म है यह विचार करना यह है शांत रस। शांत रस और ब्रह्म ज्ञान इन दोनों में मूलभूत अंतर यही है ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म उपाधि से युक्त होकर के कृष्ण बना ये ज्ञानियों का मत होगा परंत जो शांत भक्ति वाले हैं उनका मत ये है कि परतत्व श्री कृष्ण है कृष्णात्परण के मत तत्व महमद जा कृष्ण ब्रह्म या परमात्मा होकर के विराजमान हैं परंतु ऐसा उपासक भी ब्रज में कोई नहीं है कभी कोई भागुरी स्वयज्वा नंद बाबा की जो पुरोहित हैं, उनके संधि उनके कोई रिश्तेदार काशी से कहीं दूसरी जगह से चले आए तो वे कृष्ण का दर्शन करते हाँ ये तो ब्रह्म है ये है, वे करेंगे परंतु तो ब्रज का जो ब्राह्मण है बाबा का जो पुरोहित है वो कृष्ण को ब्रह्म करके नहीं पूजेगा वो ये पूजेगा कि ये मेरे यजमान श्री नंद बाबा का कुमार है हमारे यजमान का बेटा है इसलिए इसको आशीर्वाद देंगे तो दोनों में अंतर है जो परदेशी है वो कृष्ण की पूजा करेगा इसलिए क्योंकि वे ब्रह्म हैं परमात्मा है ब्रह्म परमात्मा के परिच्छेद सामान्य अत्यंताभावत जो ब्रह्म का लक्षण है वो उनमें दिख रहा है कर्तवा कर्तुम अन्य कर्तुम सर्व समर्थ जो ईश्वर का लक्षण है वो उनमें दिख रहा है उनमें सृष्टि पालन संहार सर्व व्यापकता ऑल परमिंडिंग जो गुण है वो उनमें दिख रहा है इससे वो कृष्ण की आराधना कर रहा है ये कोई नंद ब्रजराज का परकर का जो ब्रज का ब्राह्मण है उसका कोई संबंध ही परदेश जो है वो परदेशी की यह भावना होगी ब्रज के जो ब्राह्मण हैं बाबा के जो पुरोहित हैं उनकी भावना यही है कि नंद बाबा हमारे यजमान हैं और हमारे यजमान का बेटा है यजमान का बेटा खूब प्रसन्न रहे लौकिक सद्बंधु भाव एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इसको गांठ मार करके इस पूरे के पूरे अष्टयाम सेवा क्रम में अपने पास में साधक को रखना चाहिए बहुत गंभीर बात है परंतु उस एक भाव को बांध करके गांठ मार बांध करके अपने हृदय में रखना चाहिए वो है लौकिक सद्बंधु भाव लोक में जैसे अपने बंधु के प्रति भावना होती है ऐसे श्री कृष्ण को अपने एक बंधु के रूप में चाहना कि ये हमारे यजमान का राजकुमार है अथवा ये हमारा मित्र है अथवा मेरी सहेली है श्री यशोदा उन यशोदा का ये पुत्र है इसलिए मेरा भी पुत्र है ये मुझसे ताई जी कहता है मुझसे चाची कहता है मुझसे काकी कहता है मुझसे भुआ मौसी कहता है इसलिए ये मेरा परम परम प्यारा है लौकिक संबंध भाव कृष्ण ब्रह्म है परमात्मा है इस दृष्टि से कृष्ण के साथ में संबंध नहीं है लौकिक संबंध भाव के साथ में उनका संबंध है इस संबंध के द्वारा जो प्रीति होगी वो प्रीति अत्यंत अत्यंत मधुर होगी केवल एक भाव को लेकर के चलने पर संबंध तत्व विचार चल रहा है अधिकारी संबंध अवधेय और प्रयोजन इनका थोड़ा सा संकेत करके फिर माने मूल जो विषय है उसके ऊपर आएंगे तो जो संबंध है वो संबंध यदि केवल प्रिया का संबंध रखा जाए तो उसमें उतना उभार नहीं आएगा जैसे कोई चित्र है और क्लोजअप में चित्र को खींचते खींचते क्लोजअप में आते आते केवल एक छोटा सा जो दृश्य है एक व्यक्ति वहां तक ही हमने क्लोजअप कर लिया तो वो हो गया जैसे मधुर भाव परंतु उसी चित्र को यदि लॉन्ग शॉट में देखा जाए और पूरे एक फ्रेम के साथ में देखा जाए तो अन्य जितने भी दास सक्ष बासल्य मधुर तो मूल ही है तो तीन रसों के साथ में उसको देखा जाए तो फ्रेम के बीच में चित्र जितना उभर करके सामने आता है उतना केवल चित्र मात्र हो और उसको हाथ में लेकर के और नचाते हुए डोलो तो वो फ्रेम वो चित्र उतना प्रभावशाली नहीं होता है इसलिए श्रीमंत महाप्रभु के परकर जो पद्धति अपनाई वो पद्धति अपनाई कि उसने गोष्ठ और निकुंज इन दोनों उपासनाओं को मिलाकर के ध्यान किया गोष्ठ की उपासना भी और निकुंज तो गोष्ठ के फ्रेम में जो निकुंज उपासना है वह मुख्य उपास्य होकर के साधक की बिराजमान है उसका आस्वादन बुन रही है तो अन्य रस अपना जो क्यों? क्योंकि भाई हम तो राधमी की दासी हैं तो हमारा तो श्रृंगारस से संबंधित है फिर हम बासली की लीला क्यों सुने हम दासी की लीला क्यों सुने नहीं हम सुनेंगे वो इसलिए सुनेंगे उसको तो हम इसलिए देखेंगे कि जैसे फ्रेम के भीतर कोई चित्र अधिक उभर करके आता है ऐसे ही अन्य रसों के साथ में श्रृंगारस बड़ा उभर करके आता है परम पूज्य श्री चंद्रशेखर दास बाबू जी महाराज उनका पावन स्मरण करते हुए एक बात याद आती है वे कहते हैं कि जब हम किशोरी जी की दासी होकर के किसी अन्य रस का श्रवण करते हैं तो अन्य रस हमारा उद्दीपन रस बन करके विराजमान हो जाता है संचारी रस बन करके विराजमान हो जाता है एक दृष्टान से बात उन्होंने सुनाई कि जैसे निकुंज मंदिर में गोलोक में श्री किशोरी मंजिली ने आकर के, ने के कहा कि आज अमुक ब्रह्मांड में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है अब गोलोक में तो जन्म लीला है नहीं पर तो किसी ब्रह्मांड में जन्म हुआ है तो किशोरी जी के मन में उल्लास होता है कि अरे प्यारे का जन्म हुआ है तो हम भी जन्म महोत्सव मनाएंगे अब वहां पर बासल रस की जो लीला है वो श्री किशोरी जी के श्रृंगार रस जो स्थाई भाव है कृष्ण रति रूप जो स्थाई भाव है उस रति रूप स्थाई भाव, भाव के पोषक बनकर के विराजमान हो जाएंगे मेरे प्यारे ऐसे हैं किशोरी जी मन में विचार करेंगे कि मेरे प्यासे प्यारे ऐसे हैं कि उनके जन्म पर पूरा ब्रज कितना आनंदित हो रहा है और वो जो बासल्य भाव है वो बात्सल्य भाव श्रृंगार भाव का पोषक बनकर के विराजमान हो जाएगा इसी प्रकार कृष्ण की ऐश्वर्यमयी असोसंहार की लीलाएं इसी प्रकार उनकी सक्षम लीलाएं कि आह वो प्रेम के ऐसे बशीभूत हैं मेरे प्यारे कि वहां कृष्ण भगवान श्री रामानुम पराजिता है कि श्री रामा को कंधे पर बैठा करके वे जो आरोहण भूमि है वहां से उत्तारण भूमि तक कृष्ण को ले जा रहे हैं कृष्ण ले जा रहे हैं मित्र को इस तरह का विचार करके वो विराजमान होगा तो विषय तत्व के भीतर श्री कृष्ण जहां नराकृत मधुर रूप में विराजमान है मधुर रूप में भी अन्य जितने भी रस हैं गोष्ठ और निकुंज वो गोष्ठ और निकुंज दोनों के रस मिलकर के जहां विराजमान हैं तो अन्य रसों को मूल रस का संचारी भाव बना करके वे प्रयागण निरंतर निरंतर देखते हैं और संचारी के रूप में जो स्थायी रस है मूल रस है उस मूल रस का वे पोषण करने वाली होकर के विराजमान होते हैं श्री व्रज में अपूर्व ऐश्वर्य है विषय तत्व तो चल रहा है विषय के ऊपर विचार कर रहे हैं विषय तत्व तो में श्री कृष्ण ही उपास्य होकर के बिराजमान कृष्ण में अनंत ऐश्वर्य है परंतु तो अनंत ऐश्वर्य होने पर भी ऐश्वर्य की ओर ध्यान नहीं है विष्णा चक्रती जी ने इसको एक बड़े सुंदर प्रकार से देखा एक दृष्टांत के द्वारा सिखाया कि कोई महिला अपने प्री के लिए अपने पुत्र के लिए रसोई कर रही है उसने नौ लखा हार पहन रखा है गले में और रसोई कर रही है परंतु तो उसका ध्यान कभी भी अपने हार के ऊपर नहीं किया उसका ध्यान है कि जो बघार दिया है वो जल नहीं जाए कहीं इस सामग्री में नमक तेज नहीं हो जाए या मिर्च तेज नहीं हो जाए तो बिना मूल्य की या थोड़े से मूल्य की दो चार पांच दस रुपए की जो दाल है उसको बनाने में उसका पूरा ध्यान है और नौलखा हार जो उसने पहन रखा है वो कहां टेढ़ा हो रहा है कहां फंस रहा है उसको होश नहीं है उसका पूरा जो ध्यान है वो रसोई में है उस दाल की सिद्धि में उसका पूरा पूरा ध्यान है ऐसे ही वृक्ष में अनंत ईश्वर ंद भाव के ऐश्वर्य का क्या ठिकाना अनंत ऐश्वर्य विराजमान है कितना दान कर रहे हैं नंद स्वापन्द महामना महामना होकर कितना दान कर रहे हैं परंतु महामना होते हुए भी कभी भी नंद का श्री यशोदा का अपने वैभक्तियों ध्यान नहीं है उनका ध्यान है कि आज कन्हैया का कल्याण हो जाए इसलिए इसके जन्म के समय में हम अपूर्व से दान कर तो ब्रिज में अनंत ऐश्वर्य है ब्रिज में अनंत बल है बल की बात पहली कह क्या आई है अनंत ज्ञान वैराग्य है परंतु उस ज्ञान वैराग्य का भी प्रयोग कहीं रस के लिए ब्रिजवासी जन करते हैं कन्हैया इंद्र पूजन को हटाना है उसके लिए जो तर्क देते हैं वो बिल्कुल तार्किक तर्क हैं उनके भीतर कोई शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है जो चारवाक दर्शन जिन जि तर, तर्कों को देगा उन तर्कों को मीमांसा जिन तर्कों को देगी कर्मकांड जिन तत्व तो तर्कों को दे रहा है उन तर्कों का प्रयोग कर रहे हैं कहीं भी उसके पीछे कोई वेदांतिक सिद्धांत हैं, वो नहीं है ंतु उसमें मूल भाव यह है कि प्राकृत देवता की आराधना न करके जो गुणातीत देवता है उसकी आराधना करो अब गुणातीत देवता कौन है कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि वो मैं हूं जितने भी अन्य देवता हैं इंदिरा इत्यादि वे तत्मक देवता हैं गुणों से अतीत यदि कोई है तो मैं हूं पर कृष्ण की हिम्मत नहीं हो रही है कि नंदबाब के सामने ये कह बाबा मैं ब्र हूं मेरी पूजा कर नंदबाब बैठा देते कल का छोकरा हमारे सामने पैदा हुआ है सात वर्ष का छोकरा है तेरी पूजा करेंगे क्या हम तो ज्ञान है परंतु उस ज्ञान को कहीं रस के द्वारा ही नियंत्रित रूप में देखा गया तो श्री श्याम सुंदर की जो अष्टकालीन लीला वो अष्टकालीन लीला ऐसी अद्भुत होकर के विराजमान है कि उस अष्टकालीन लीला में ज्ञान वैराग्य सब कुछ है सब चीज के लिए वैराग्य है एक बात और कि इस व्रज लीला में एक अद्भुतता है और वो अद्भुतता ये है कि यहाँ कृष्ण के कल्याण की इतनी भावना है कि कृष्ण के कल्याण की भावना में ये ब्रजवासी बड़े पिलपिले हैं किसी भी देवता की पूजा करने के लिए तैयार हो सूरी की पूजा करने लग जाती है, श्री जी, गोमंगला की करने लग जाती है। जितनी भी धनियादि कन्यागण है वे कात्यायनी की पूजा करने लग जाती है नंद बाबा का बस्चल है पर्जन्य महाराज का बस्चल है तो वे इंद्र की भी पूजा कर ले हमारे आगे जो कन्हैया होगा वो खूब कल्याण रहे हे देवताओं तुम हमारे ऊपर अंकुल होकर के रहो चलो हम इनकी भी पूजा कर ले श्री नंदबाबा कभी का जो देवी है अंबिका उन अंबिका की पूजा करने के लिए भी जात लेकर के जाने लगते हैं तो ब्रिजवासी सबकी पूजा करने के लिए तैयार हैं बंद तो फिर भी अन्यों में शुरू किसी दूस, दूसरे की पूजा कर लेने मात्र से उनकी अनन्यता कहीं खंडित नहीं होती है वे अन्यता में श्रोमणी होकर के विराजमान है क्योंकि उनकी जितनी भी चेष्टाएं हैं उन सारी चेष्टाओं का लक्ष्य एकमात्र श्री कृष्ण का सुख है कृष्ण का कल्याण है कृष्ण का अभ्युदय और निश्रेयस है कृष्ण के अभ्युदय को प्राप्त करने के लिए वे सब कुछ करने के लिए तैयार है तो उनकी अन्न अन्यता का एक अपूर्व दृष्टान है तो यह हुआ विषय पत्र अब इस लीला का जो अपूर्व दूसरा सिद्धांत तीसरा पर जो पक्ष है वो है साधन अभिधेय अवधेय क्या है अवधेय माने साधन भक्ति और इस साधन भक्ति के द्वारा हम जो अयोग्य हैं, वे भी इस लीला का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं हमारी अयोग्यता उसको एक तरफ रखते हुए भी साधन करने पर वही साधन भक्ति प्रयोजनीय भक्ति के रूप में परिणत हो जाएगी भक्त्या संजात या पुलकम तन भक्ति में कोई अंतर नहीं है जैसे एक कच्चा आम ही पक्कर के मीठा आम बना स्वरूप परिवर्तन नहीं है आस्वाद में परिवर्तन है आम परिवर्तित नहीं हुआ एक बालक जो मां की गोद में है वही कहीं शैशव में आया वही कहीं बाल्यवस्था में आया पौगंड में आया किशोर में आया वस्तु के स्वरूप में अंतर नहीं है वस्तु एक ही है पंत उसके आस्वाद में अंतर है इसी प्रकार साधन भक्ति ही भावभक्ति के रूप में परिणत होती है साधन भक्ति ही भावभक्ति भावभक्ति ही प्रेमा भक्ति के रूप में परिणत होगी तो संज्ञा आती है भक्तिया स्वरूप में साधन भक्ति भी वही है जो कि प्रेमा भक्ति है साधन भक्ति में स्वाद नहीं है प्रेमा भक्ति में परम परम स्वाद है उस तो स्वाद को प्राप्त करने के लिए साधक को कहीं भीतर छपा हुआ जो किशोरी के द्वारा जो स्वरूप प्रदान किया गया जो अंत स्वरूप प्रदान किया गया उस अंत स्वरूप का साक्षात्कार कराना है उसको प्राकट्य कराना है उसका मैनिफेस्टेशन कराना है उसको अभिव्यक्त कराना है और उस अभिव्यक्त कराने के लिए साधक को चार वस्तुओं की आवश्यकता होगी चार वस्तु यदि वो अपनाएगा तो उसके भीतर का जो स्वरूप है वो रागानुवा में सामने प्रकट होगा जैसे हम चौकी के ऊपर बैठे हैं चौकी के चार पाये हैं इसी प्रकार रागानुवा भक्ति के चार पाये हैं सबसे पहले है लोभ दूसरा है कृपा तीसरा जो है वो है अनुगत्य और चौथा है अपने स्वरूप की स्फूर्ति जहां शास्त्र की आज्ञा से भक्ति में प्रवृत्ति हो रही है उसका नाम बैधि भक्ति होगा पंत जहां लोभ के कारण प्रवृत्ति हुई उसका नाम रागानु भक्ति है और जिस लीला का हम दर्शन करने जा रहे हैं इस लीला में रागानुवा भक्ति के दर्शकों का ही अधिकार है अन्य लोग इस लीला के तात्पर्य को नहीं समझ सकेंगे रागानु का भक्ति का तात्पर्य है श्री कृष्ण के साथ में जिन्होंने लौकिक सद्बंध भाव जोड़ रखा है कि मैं किशोरी जी की दासी हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य युगल को सुख देना है ये भाव जिसके हृदय में विराजमान है ऐसा व्यक्ति इस लीला के आस्वादन का अधिकारी होगा तो इस लीला में प्रवेश होगा तत्त कृष्णादि माधुर्य श्रुते धीरे यदपे क्षते नास्त्रुक्ति तोण लोभोत्पत्ति का लक्षण ये है कि कृष्ण के माधुर्य का कहीं दर्शन करेंगे माधुर्य का दर्शन ही नहीं किया तो फिर हम उसको प्राप्त कैसे करेंगे जिस चीज का परिचय ही नहीं है इसलिए कोई ये कहकर के हमको वंचित करता रहे ना तुम्हारा अधिकार नहीं है अभी इस रस को तुम मत को तुम तो बस अमुक जो सोपान है वहां तक रहो तब तो फिर हमारे हृदय में हो, तो नहीं होगा यदि दो शर्तें हैं शास्त्र में पूर्ण विश्वास और उस स्वरूप के द्वारा सेवा करने का लोभ ये दो वस्तुएं हैं तो हम इस रस के अधिकारी हो जाएंगे इसके श्रवण के भी अधिकारी हो जाएंगे और उस श्रवण के अधिकारी को अधिकार को प्राप्त करने के लिए लोभ बहुत आवश्यक, आवश्यक है श्रुते कृष्णादि माधुरी, कृष्ण आदि का माधुर्य सुनने पर दृष्टे, उसका दर्शन करने पर मंच के ऊपर कहीं उसको मंचित किया जा रहा है तो उसका दर्शन करके धीरे यदेक्षते बुद्धि जब ये विचार करे कि शास्त्र क्या कहता है युक्ति क्या कहती है इसको हम नहीं मानते हैं ठीक है हम उस सर्वश्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करें यह लोभ यदि उत्पन्न हो गया तो उसी का नाम है ये इच्छा उत्पन्न हो गई कि शास्त्र क्या कह रहा है युक्ति क्या कह रही है इनको कि जितनी देर हम रात को जागेंगे तीन बज करके छत्तीस मिनट से छह बजे तक कोई लीला का दर्शन करेंगे रात को अपनी नींद कौन खराब करे इतनी देर में तो हम अच्छी आराम से सोएंगे अथवा इतनी देर में कहीं अपना कोई अकाउंट करेंगे हिसाब करेंगे तो व्यापार में बहुत बड़ा लाभ कर देंगे ये युक्ति है व्यापार में हमको अधिक लाभ हो जाएगा तो युक्ति कहती है कि फौरी रूप में प्रत्यक्ष रूप में हमको लाभ इसमें हो रहा है शास्त्र ये कहता है कि यह है तो शास्त्र और युक्ति क्या करिए इसकी चिंता न करके कल लोभोत्पत्ति लक्षण जब उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो उसका नाम है लो तो पहली चीज है लोभ एक अधिकार को प्राप्त करने के लिए और राजा भक्ति का साधन करने के लिए साधन की चार वस्तुएं बताएं। लोग दूसरी वस्तु जो है वह है कृपा आमव दूसरी वस्तु आमवत्ती एक कृपा मई करे सो हो साधन सिद्ध रहा नहीं कोई श्री किशोरी जिसके ऊपर कृपा करती हैं वो ही इस रस को पे कृपा करें श्री श्यामा पाहे सोने और रस भावे यह रस उसको ही अच्छा लगेगा जिसके ऊपर श्री स्वाम स्वाम श्यामा ने कृपा की है श्यामा जी ने कृपा की है उसे यह रस अच्छा लगेगा अन्य किसी को रस अच्छा ही नहीं लगेगा वो तो युक्ति और तर्क इनके द्वारा जरा सा विचार करेगा वह हट जाएगा भग जाएगा इस कथा से दूर हो जाएगा तो अनुगति निज साधन से प्राप्त किया हुआ समुद्र का जल खारी होगा परंतु तो बादल की कृपा से प्राप्त होने वाला समुद्र का जल परम मीठा होता है इसलिए आचार्यों की कृपा के माध्यम से जो वस्तु प्राप्त हो रही है वह जितनी मीठी होगी वो अपने साधन से की गई वह मीठी नहीं हो सकती है इसलिए कृपा अन्य का जो बल है वो का बल ही सबसे बड़ा बल है हमारे वृक्ष की कहावत है राजा चेतई और रामी भाई कोई अपने आप में रामी बनना चाहे तो उसे लक्ष्मीवाई की तरह से बड़ा बड़ा युद्ध करना पड़ेगा फिर भी कुछ हो या न हो फल मिले या न मिले परंत किसी ने राजा ने यदि किसी रस्ता चलते वाली सामान्य स्त्री को भी देख लिया और उसे अपना रानी बना लिया तो उसे रानी बनने में देर नहीं लगेगी तो राजा चेत और रानी भाई कृपा के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होती है अनुभति के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होती है वो निज साधन के द्वारा प्राप्त नहीं होती है इसलिए अहम हरे तो दासानु दासो भविताश में हुए दासानुदास परंपरा जो है उसके द्वारा उस वस्तु को प्राप्त किया जा इस परंपरा में भी श्रीमंद महाप्रभु की परंपरा को अपना करके जो व्यक्ति चल रहा है उसके भाग्य का क्या कहना रसोपासक सभी संप्रदाय हैं सभी परम परम हैं। परंतु श्री बैशी जी की श्री ललिता जी की श्री विशाखा जी की आनवत्य को ग्रहण करके कोई रस को प्राप्त किया गया अत्यंत श्रेष्ठ होगा क्योंकि करुणामयी वे किशोरीगण कृपा करके आई हैं करुणामय श्री नृत्य किशोरी करे अनुकंपा की आदेश आई अब विग्रह बीष श्री महावाणी जी में हरिप्रिया जी कह रही हैं सिद्धांत सुख में कि श्री किशोरी जी ने आचार्यों को आदेश दिया ललिता जी को आदेश दिया कि जाओ बहुत दिन से कोई नई दासी नहीं मिली है ब्रिज में जाओ पृथ्वी मंडल पर जाओ और किसी दासी को मेरे पास में भेजो कभी विशाखा जी को आदेश दिया कभी वहींशी जी को आदेश दिया कभी रूप जी को आदेश दिया और वे कृपा करके पृथ्वी पर आए परंतु तो वे अपनी सेवा छोड़ करके आएंगे बहुत दिन रुकेंगे नहीं कुछ दिन के लिए आई है इसलिए ऐसा अवसर बहुने में आवे ये जो लाभ अवसर मिला है अष्टम रोज की रोज होते हैं क्या बड़ा श्रम साध्य बड़ा धन साध्य और बड़ा मनोयोग साध्य आयास है हर समय संबंधी होता है तो ये एक सो अवसर प्राप्त हुआ है इस अवसर का कहीं उपयोग कर लो क्योंकि वे जो अग्रवर्तनी कृपा करके आई हैं वे बहुत दिन रुकेंगे नहीं किशोरी जी ने उनको भेजा है किसी नई दासी को निकुंज मंदिर में भेजने के लिए बुलाने के लिए इसलिए उन्होंने अपने रस का अपूर्व विस्तार किया है अपने सिद्धांत का अपूर्व विस्तार किया है अब किसी किशोरी जी की सखी के द्वारा कोई रस को प्रस्तुत किया गया हो क्या ध्यान कर दिया देना उसका कोई एक फल है किशोरी जी की दासी सखी इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया एक रस उसका अपना एक फल है परंतु यदि स्वयं श्री श्याम सुंदर राधा भाव और दुति धारण करके स्वयं ही अवतरित हो और स्वयं अवतरित होकर के यदि कोई सिद्धांत कोई रस प्रस्तुत करे निसंदेह वह सर्वोत्तम उससे भरकर कोई को दूसरा रस हो नहीं सकता है क्यों कृष्ण का जो आस्वादन है वह आस्वादन कृष्ण के वैभव में नहीं हो सकता है इसलिए श्रीमद महाप्रभु जिस रस का आस्वादन कर रहे हैं उन महाप्रभु के आनुगत्य में उस रस का आस्वादन किया जाए जैसे अष्टकालीन लीला श्री प्रियालाल की है इसी प्रकार अष्टकालीन लीला श्री नवद्वीप बिहारी की भी है महाप्रभु भी प्रातः काल के समय रात्रि काल में निशांत निशाकाल में आप आनंद पूर्वक संकीर्तन करके सब भक्तगण अपने अपने घर में गए श्रीमंत महाप्रभु श्रीनिवास पंडित के आंगन के पुष्प उद्यान में संकीर्तन करने के बाद में वहीं पुष्प कुंज उस पुष्प कुंज में शयन करने के लिए पधारे रात्रि में श्रीमंत महाप्रभु श्री प्रियालाल के विलास का दर्शन कर रहे हैं महापुरुषों के की निद्रा वह तमोगणमय निद्रा नहीं है वह भी योगमायामयी निद्रा है उनकी शिशुति भी परम रसमयी होकर के विराजमान तो महाप्रभु शयन कर रहे हैं महाप्रभु स्वप्न में श्री वृंदावन की लीला का दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु सोए उस समय सुशुक्ति में भी उनको रस का ही स्मरण हो रहा है रसको ने निरूपण किया कि कृष्ण स्मरण करते हुए सोना और कृष्ण स्मरण करते हुए जगना जो शुषुक्ति का समय है वो अभी भजन में गिन लिया जाए उसकी गिनती भजन में ही होगी तो महाप्रभु शयन कर रही है प्रातःकाल पक्षियों के स्वर को सुनकर के महाप्रभु जागे और जागते हुए इस समय श्री प्रियालाल लाल खुशमुसारे हैं होंगे जाग रहे हैं इस लीला का स्मरण कर रहे हैं अब महाप्रभु की लीला से प्रवेश हो गया कृष्ण ध्यान किया था महाप्रभु की लीला और उससे प्रवेश हो जाएगा कृष्ण महाप्रभु उस समय जब श्री राधिका भाव में या मंजरी भाव में महाप्रभु में सब भाव महाप्रभु में राधा भाव है महाप्रभु में कृष्ण भाव है महाप्रभु में विष्णु तो भाव है ये तो सब प्रसिद्ध है ही है श्री महाप्रभु में मंजरी भाव है सखी भाव है तो महाप्रभु जिस भाव से यदि मंजरी भाव में या श्री कहीं दासी भाव में श्रीमद महाप्रभु ने जब राधिका दासी रूप में लुकनी में प्रवेश किया तो उनकी अनुगत दासी के रूप में यह दासी भी श्री लीला में महाप्रभु के साथ साथ प्रवेश करेगी महाप्रभु का जो परिकर है महाप्रभु की जो शिष्य मंडली है वो शिष्य मंडली भी वहां सेवक रूप में श्री श्रीवास पंडित उनके आंगन में शयन कर रही है महाप्रभु के प्रवेश करने पर जो मंडली है अर्थात साधक भी श्रीमंद महाप्रभु के साथ में फिर अनुगत मंजिरी के रूप में वह नृत्य मंजिरी के रूप में प्राण मंजिरी के साथ में नित्य मंजिली के रूप में श्री निकुंज मंदिर में प्रवेश कर लेगी और उस समय फिर लीला का वो दर्शन करेगी तो महाप्रभु के माध्यम से श्री कृष्ण लीला जो है उस कृष्ण लीला का श्रवण करना महाप्रभु के माध्यम से उस लीला को कहीं सुनना देखना उसकी अपनी महिमा है इसलिए पुरानी एक पद्धति रही कि अष्टकालीन लीला महाप्रभु की स्मरण करते हुए फिर श्री ब्रज की जो लीला है उसमें महाप्रभु के साथ में प्रवेश किया जाता है दोनों साथ साथ महाप्रभु का चित्रपट कई विराजमान है जैसे महाप्रभु इस लीला का ध्यान कर रहे हैं हम महाप्रभु के अनुगत होकर के विराजमान हैं और महाप्रभु जब लीला में प्रवेश करेंगे तो उस लीला के साथ में अनुगत दासी के रूप में श्री मंजरी की भी उपमंजरी महाप्रभु यदि आप प्राण मंजरी के रूप में विराजमान प्राण मंजिल के रूप में विराजमान है तो हम नित्य मंजरी के रूप में उनके अनुगत होकर के कहीं लीला में प्रवेश करेंगे यदि महाप्रभु कहीं सखी के रूप में विराजमान है प्रिय सखी के रूप में तो हम प्रिय के अनुगत प्राण सखी के रूप में प्रवेश करेंगे महाप्रभु यदि कहीं जो नर सखी है उसके रूप में प्रवेश कर रहे हैं तो हम कहीं जो प्रिय hmm! सखी है उसके रूप में प्रवेश करेंगे और तो महाप्रभु यदि राधिका रूप में कहीं लीला में प्रवेश कर रहे हैं तो हम श्री प्रिय नर्म सखी के तादात्म्य को प्राप्त करके उनके अनुगत्य में उस लीला में प्रवेश करेंगे इस प्रकार महाप्रभु जब जिस भाव को धारण करेंगे उसके अनुरूप अनुगत जो भाव है उस अनुगत भाव को धारण करते हुए भी हम लीला में प्रवेश करेंगे ये अपूर्व जो लीला है उस लीला का यह अपूर्व स्थान तो तीसरी जो वस्तु हुई वो हुई अनुगत्य पहली वस्तु लोभ दूसरी वस्तु अनुगत्य तीसरी वस्तु कृपा कृपा के द्वारा ही श्री गुरु मिले कृपा के द्वारा ही मुझे गुरुदेव के द्वारा कृष्ण मंत्र मिले कृपा के द्वारा ही मुझे भजन की पद्धति मिली कृपा के द्वारा ही मैं भजन कर रहा हूं इस भजन का फल भी कृपा ही है यह हृदय में सदा ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर प्रारंभ हेतु जो चेष्टा और उनका फल ये तीनों ही अवस्था में कृपा ही एकमात्र कारण हो करके विराजमान है उसकृा के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे इस पद्धति में अपने स्वरूप का कि जो लीला हो रही है उस लीला में मैं ट्रांसैंड करती हूं करता हूं इस लीला में मैं कहा मेरी स्थिति क्या है यह चौथी जो बात है वो चौथी भाव है अपने स्वरूप का ज्ञान तो लोग अनुगत्य कृपा और उसके बाद में अपने स्वरूप का ज्ञान कि इस लीला में कहा मैं श्री ललिता जी के पीछे कैसे सेवा करती हुई विराजमान हूं यह अंत जो निस्वरूप है उस अंतचिंत निस्वरूप को भी ध्यान करना चाहिए अष्टकालीन लीला साधक की साधना का परम परम फल है जितनी भी गति है उसकी सार्थकता कहीं स्थिति में है यदि गति की कहीं स्थिति नहीं है तो उस गति की कोई कीमत नहीं है इसलिए वृज भावना या कहीं ना कहीं स्थिति की ओर ही ले जाने वाली है गति कई प्रकार की होती है जैसे एक गति है अटन गति घूमने के लिए निकले हैं अब कहां जाओगे कहां तक जाओगे कोई मतलब नहीं है पहले तय नहीं है कोई लक्ष्य सामने नहीं है वो अटन गति एक गति है दोलन गति पेंडुलम की तरह से हिल रही है उसमें कहीं सुनिश्चित नहीं है संदेह सर्वदा बना हुआ है वो है दोलन गति एक गति है परिक्रमण गति उसमें केंद्र का के स्पर्श नहीं है केंद्र के आकर्षण के द्वारा कहीं एक सीमा में हम परिक्रमा करते हुए डोल रही है एक है परिभ्रमण उसमें न ऑर्बिट का ध्यान है न सेंटर का ध्यान है उसमें न तो परि का ध्यान है कभी परि से बाहर निकल के, कभी परि के भीतर आ गए कभी नीचे आ गए तो वो गति है पर क्रमण परिभ्रमण चारों घूम रहे हैं पंत ना उसमें साधन की सुनिश्चित है ना लक्ष्य की सुनिश्चित है पंत इन गतियों को छोड़कर एक गति है उसका नाम है वर्जन, जो वर्जन गति है वह सुनिश्चित होकर के विराजमान कि मुझे उस दहाई को छूना मुझे वहां जाना है अपनी जो डेस्टिनेशन है वो बिल्कुल सुनिश्चित है ऐसे ही व्रज उसे कहते हैं जहां पर ब्रजवासियों की एकमात्र गति वह श्री कृष्ण को कैसे सुख मिले तत्सुख सुखी भाव यह ब्रज का आधारभूत तत्व है प्रिया लाल को कैसे सुख दिया जाए इस सुखी स्थिति तो जहां लीला का दर्शन किया जा रहा है उस लीला के दर्शन में भी श्री प्रियालाल को सुख मिले इस दृष्टि को प्राप्त करते हुए उस लीला में मैं कहा स्टैंड करती हूं यह दासी कहां स्टैंड करती है यह विचार करते हुए उस लीला का चिंतन करना वह एक अद्भुत वस्तु है और इन लीलाओं का चिंतन उसी वस्तु को हमको कहीं सामने प्रस्तुत करता है उस लीला के चिंतन को प्रस्तुत करने में साधन दो तरह के हो सकते हैं कहीं श्रव्य और कहीं दृश्य इनमें जो दृश्य साधन है वो जितना प्रभावशाली है उतना दूसरा साधन नहीं हो सकता श्रव्य साधन में एकाग्रता लगानी पड़ती है जबकि दृश्य साधन अपनी आकर्षकता के कारण मन को अपने आप खींच लेता है इसलिए भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में यह बात कहा न तत्शास्त्र शिल्पम न सा विद्या न सा कला न योगो न ज्ञानम नाट्य स्में नियम ऐसी कोई सी विद्या नहीं है कोई सा शास्त्र नहीं है कोई सी शिल्प नहीं है कोई सी कला नहीं है जो नाते में नहीं है शिव में केवल कर्णेन्द्री काम करती हैं। परंतु शिक्षण का एक सामान्य सिद्धांत है जो शिक्षा शास्त्र से जुड़े रहे हैं शिक्षण से वे इस बात को समझते हैं कि शिक्षण का एक सिद्धांत है कि अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों को यदि शिक्षण विषय में लगाया जाए तो उतनी ही अधिक वस्तु जल्दी से समझ में आएगी तो नाटक रंगमंच वो क्षेत्र है जो कि हमारी काम आंख नाक जितनी भी इंद्रिया हैं उन सारी इंद्रियों को कहीं अपने में संलग्न करता है और उसके मंचन में सारी इंद्रियों का सारे शास्त्रों का कहीं प्रयोग होता है इसलिए वो मंचन बहुत कठिन वस्तु है श्रम साध्य भी है वह जनसाध्य भी है श्रवण तो केवल एक व्यक्ति अपने आप अकेले में बैठ जाओ और श्रवण करो गुरु शिष्य दो बैठ, बैठ जाएंगे श्रवण हो जाएगा अपने आप ही मनन हो जाएगा ग्रंथ बताने वाले हैं हम सुनने वाले हैं तो ग्रंथ ही वक्ता बनकर के विराजमान हो जाएंगे परंतु मंचन करने में बहुत बड़ी सामग्री उनका प्रयोग करना पड़ेगा तो मंचन की अपनी एक विशेषता है और मंचन के द्वारा सीधा सीधा जो प्रभाव प्राप्त होता है वह कहीं दूसरे दूसरी प्राप्त नहीं होता है तो एक बहुत बड़ा सुयोग यहाँ पर प्राप्त कराया गया इसमें भी अन्य जो लीलाएं हैं वे लीलाएं कहीं गति को, तो को प्रदान करने वाली नहीं है, तो है स्थिति को प्रदान करने वाली नहीं है उनमें गति तो है परंतु स्थिति को प्रदान करने वाली नहीं है अष्टकालीन लीला ही भगवान की अनंत अनंत प्रकार की लीलाओं में जो वेराइटीज हैं श्री कृष्ण लीला की उन लीला में अष्टकालीन लीला ही एकमात्र ऐसी लीला है जो कि हमको कहीं स्थिति में पहुंचाती है जो क्रम लीला है वो स्थिति में नहीं पहुंचाती है परंतु तो जो स्वारस्िर लीला है वो स्थिति में पहुंचाती है आप लोगों के सामने वर्णन करने की जरूरत नहीं है लीला के चार प्रकार हैं। एक लीला है मंत्रोपासना मई, दूसरी है स्वारस की तीसरी है नैमित्तिक चौथी है कर्म चार लीलाओं में अंतर है मंत्रोपासना मई लीला कौन सी बोलो जहां पर एक भाव एक रस एक वाय, एक परकर विराजमान हो जैसे दामोदर लीला अब दामोदर लीला में प्रातः काल का समय ही सदा रहेगा वहां पर कृष्ण छोटे से बालक ही रहेंगे यशोदा जी बासल्य परकर ही वहां पर है अन्य कोई दूसरे परकर का वहां प्रवेश नहीं है तो जहां भाव उपास्य काल और स्थान ये एक हो उसको हम कहेंगे मंत्रोपासना में लीला जैसे तेने दूजो भाव एक सेज के सुखमिना सब को राज गौर श्याम के प्रिय जैसे कोई निकुंज विलास का ध्यान करने वाला है तो एक लीला वहां पर सदा श्री कृष्ण श्री राधिका किशोरी रहेंगी कोई दूसरा वय नहीं दूसरा स्थान नहीं नुकुंज मंदिर श्री जी वहां पर ही प्रियालाल विलास कर रहे हैं एक परकर एक भाव जहां पर एक स्थान जहां पर विराजमान हो देश काल पात्र और भाव इन तीनों की समानता जहां पर हो उसका नाम है क्रम लीला मंत्रोपासना नहीं लीला दूसरी लीला है वो है स्वारस की लीला स्वारस की लीला वो कि जहां पर गति है जहां पर चेष्टाएं है उसको हम कहेंगे स्वारस की लीला जैसे नदी में प्रवाह है स्ट्रीम है निरंतर निरंतर करंट है इसी प्रकार स्वारस की लीला में श्री प्रियालाल सुबह निकुंज मंदिर में जागे फिर अपने अपने भवन में पधारे अपने अपने शैया भवन में सो रहे हैं फिर वहां से जाके श्री यशोदा जी ने उनको जगाया फिर आप स्नान कर रहे हैं स्नान करने के बाद में गोचारण के लिए जा रहे हैं फिर आप मध्यांग लीला का विलास कर रहे हैं गायों को चरा कर के आ रहे हैं फिर शयन भोग संध्या भोग रोक रहे हैं शैन और भोग रहे हैं रास में पधार रहे हैं रास बिलास करते हुए शयन कर रहे हैं तो जहां नदीवत लीला हो नदवत लीला हो उसको हम कहेंगे स्वारस की लीला परंतु तो जो लीला हृदवत हो हृदय माने एक सरोवर सरोवर में लहर तो उठेंगी परंतु तो सुनामी नहीं उठेगी नदी में सुनामी भी उठ सकती है इसलिए स्वारस की लीला में जितना वैचित्र है वेराइटीज जितनी है उतनी मंत्रोपासना में लीला में नहीं श्रीमंद महाप्रभु ने जो लीला का क्रम निरूपण किया श्री गुरु गोस्वामी जी ने जिन आठ श्लोकों में स्मरण मंगल स्त्रोत्र में श्री युगल सरकार की अष्टकालीन लीला का निरूपण किया उसमें एक प्रवाह है उसमें एक करंट है नदी की धारा में स्ट्रीम में करंट निरंतर विराजमान है तो वो स्वारस की लीला अधिक वैचित्र्यपूर्ण होने पर चित्त को अधिक आकर्षित करने वाली होकर के विराजमान होती है तो एक थी क्रमलीला, दूसरी हुई स्वारस की लीला एक थी में लीला दूसरी स्वारस की लीला तीसरी लीला जो है वो है नैमित्तिक लीला अष्टकालीन लीला में नैमित्तिक लीलाओं का भी प्रयोग नहीं है वो उत्साह सुख में है तो नैमित लीला में कोई विशेष अवसर आने पर दीपावली आई इसलिए एक उत्सव हो रहा है सावन की तीज आई इसलिए एक विशेष रूप से झूला का उत्सव हो रहा है होली पूर्णिमा आई इसलिए विशेष रूप से एक लीला का उत्सव हो रहा है तो जहां कोई अवसर के कारण या किसी विशेष परिस्थिति के कारण के केशी ड्य आ गया कूतना आ गई उसको मार डालो तो जहां विशेष पर, परिस्थिति के कारण कोई लीला हो रही है उस लीला को हम नैमित लीला कहेंगे असुर बधई इत्यादि की लीला पृथ्वी के भार को दूर करने की लीला या उत्साह की विभिन्न उत्सवों की लीला वो कहलाएगी कहीं नैमित्तिक लीला वो नैमित लीला होगी और एक चौथी लीला है वो लीला है कर्म लीला कर्म लीला का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण तीन वर्ष दो महीना महावन में रहे इसके बाद में ब्रिज में आए ब्रिज में आने के बाद में दो महीने आप श्री छठी क्रापन रहे शिक्षी कराक्ष में फिर वहां से बह के तीन वर्ष चार महीने के पश्चात श्री कृष्ण आप पारे नंदगा फिर नंदगा में आपकी जितनी भी पौगंड लीला है वो पौगंड लीला हो रही है फिर पांच वर्ष की समाप्ति पर श्री कृष्ण में आद्य कईशोर काली दमन के समय आद्य कईशोर कहीं प्रकट हुआ गोवर्धन के समय कहीं मध्य कैशोर प्रकट हुआ रासलीला के समय पूर्ण कैशोर आप में प्रकट हो रहा है फिर पूर्ण कशोर में 11 वर्ष कुछ महा के बाद में फिर मथुरा पधारे 15 वर्ष मसुरा की लीला फिर इसके बाद में शेष लीला जो है 125 वर्ष की वो हो रही है ऐसी जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को हम कहेंगे कि वो क्रम लीला है तो इनमें आत्यंत जो स्थिति हो सकती है मैंने जो निवेदन किया था कि गति की सार्थकता स्थिति में है इन सभी लीलाओं में कहीं सार्थकता यदि प्राप्त होती है स्थिति की प्राप्ति होती है तो स्थिति की प्राप्ति जैसी अष्टकालीन लीला में प्राप्त है मित्र लीला में प्राप्त है वैसी नैमित लीलाओं में नहीं है वैसी आपकी जो दूसरी जो लीलाएं हैं कम लीला उनमें या नैमित लीलाओं में वैसी स्थिति नहीं है इसलिए यह अवसर श्री गोसाई जी की कृपा से हमको सुलभ हुआ है कि हमारे जीवन की हमारी साधना की अंतिम स्थिति कहां होनी चाहिए कंस कं हो गया क्या पूरा हो गया कहा हमारी स्थिति कहां है वो तो लीला भी कहीं कंस हो रही है नित्य हैं ठीक है कम कम करके हो रही है परंतु उसका हमारी साधना में बहुत बड़ा प्रयोजन नहीं है स्थिति नहीं है वहां पर परंतु अष्टकालीन लीला जो है वो कहीं एक जगह हमको स्थिर करती है और अंत में हमको यही पहुंचना है पुतला वध की लीला में हमको पूतलभ है, बस को देखना है ये। हमारी स्थिति नहीं हो सकती है। हो सकती सकती है है क्या परंतु तो श्री अष्टयाम जो लीला है उस अष्टयाम लीला में हमको यही पहुंचना है इस स्थिति को श्री अष्टयाम लीला प्राप्त कराती है ऐसी स्थिति में श्री अष्टयाम लीला वो परम परम दुर्लभ होकर के विराजमान है तो नित्य लीला में जैसी स्थिति है सेवा सुख में जैसी स्थिति है वैसी स्थिति कहीं उत्साह सुख में नहीं हो सकती जैसी उत्साह सुख में स्थिति है वह स्थिति फिर सुरस सुख या सहज सुख या सिद्धांत सुख में भी नहीं हो सकती है महावाणी जी में जैसे पांच भाग निरूपण किए गई सेवा सुख सेवा सुख का तात्पर्य है कि जहां तत्सुखी भाव को धारण करके साधक विराजमान हो वो सेवा सुख है वो सेवा सुख की की अंतिम स्थिति, स्थिति स्ति, स्थिति, वो प्राप्त होगी अष्टकालीन लीला में कि शिवप्रियालाल की एक रूटीन चल रहा है उस रूटीन में मैं सर्वदा कहीं ना कहीं स्थित हूं यहां तक के श्यामचंदर लौटकर के घर पे आए यशोदा जी उनको लाल कर रही हैं श्री किशोरी जी इस दासी को भेजेंगे प्यारे क्या कर रही है और उस समय नवदासी श्री नंद भवन में जाकर के देख रही है कि आह यशोदा जी नंद बाबा कन्हैया के साथ में ऐसा लाल कर रहे हैं और जिस लौट कर के मैं जाऊंगी और श्री किशोरी जी से कहूंगी कि स्वामी जी मैं देख करके आई हूं वहां पर श्री यशोदा जी कृष्ण के साथ में ऐसा लाल लड़ा रही है वो जो लीला हैिया जी के हृदय में श्याम सुंदर के प्रति जो स्नेह भाव जो रति भाव है उस रति भाव को अत्यंत अत्यंत पोषित करने वाला होगा कि आहा मेरे प्यारे श्याम सुंदर ऐसे जो माता पिता के इतने प्यारी जो गायों के इतने प्यारे हैं कि बिना शाम सुंदर के गाय एक तपका दूध नहीं दे रही हैं सारे सखा कह रहे हैं बोले भैया कन्हैया जब तक तू नए वो तब तक गैया एक तपका दूध नए देंगी सब एक हाथी है गई है तेरे हाथ ही दूध देंगे और कोई दूसरे के हाथ पे दूध दें ही नहीं है सब सरक जाएं कूद जाए दूध ही नए दें तो प्रत्येक लीला में कहीं इस दासी की स्थिति श्रीमद गुरुदेव ने जो स्वरूप प्रदान किया उस तो स्वरूप में अवस्थित हो करके ये दासी ये मंजरी प्रत्येक काल में प्रत्येक लीला में कहीं न कहीं सम्मिलित हो करके श्री प्रिया जी की सेवा करने के लिए तत्सुखी सेवा करने के लिए कभी दूती बनकर के कभी सहयोगी बनकर के कभी श्री प्रिया के सामने उनके विरहस्त भाव को शांत करने में उपयोग दी बनकर के या कहीं ना कहीं विराजमान होगी तो अष्टकालीन लीला जैसी स्थिति को प्रदान करने वाली है गति जो है वो जैसी स्थिति को प्रदान करने वाली है वैसी स्थिति को प्रदान करने वाली और कोई दूसरी लीला नहीं है तो पहली लीला है सेवा सुख ये सेवा सुख की लीला दूसरी लीला है उत्साह सुख श्री महावाणी जी का दूसरा जो चैप्टर है वो है उत्साह सुख उत्साह सुख का मतलब है सजाती जनों के साथ मिलकर के विशेष उत्सव विशेष काल और देश में श्रीप्रिया लाल की सेवा करना कोई उत्सव आया उस समय सब मिलकर के सेवा कर रही है तो पहला पहला हुआ सेवा सुख दूसरा हुआ उत्साह सुख परंतु इन सारे सुखों का मूल भाव कहां है मूल भाव है सुरज सुख दूजो भाव एक सेज के सुख बिना उन प्रियालाल को नव किशोर जोरी नहीं प्रकट भई सुखसार जन्म कर्म जाके नहीं सहज बिहार आहा जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती है जल ही उसका आहार है ऐसे ही हमारे श्री मदनमोहन उनका आहार ही श्री प्रिया दोनों के सुख को प्रदान करना प्रिया जी लाल जी के लालजी प्रिया जी प्रियाजी के तत्सुख सुख, सुख प्रदान करना यही जीवन का परम परम लक्ष्य तो जोवन फूल बसंत ऋतु फूल का तात्पर्य है योवन बसंत का तात्पर्य है जोवन बसंत ऋतु का तात्पर्य है जोवन ऐसे ही डोल हिडोरना एक केल के नाम अधिकारियों को पता नहीं लगे इस अनियों को बचाने के लिए कह दिया गया प्रियालाल होली खेल रहे हैं प्रियालाल हिडोरा झूल रहे हैं प्रियालाल ये झूल रहे हैं अत्यतः रसकों का जो ध्यान है वो रसकों का ध्यान वही एक जगह ही विराजमान है तो जितना भी सुख है वह सुख अंत में तीसरा जो मरण का भाग है वो है सुरत सुख पर उनके रहस्य का वो केवल चेष्टा मात्र नहीं है उसके भीतर जो रहस्य है वो रहस्य प्रकट होगा कैसे से बोले सहज सुख से सहज सुख ही उस रहस्य का एकमात्र कारण हो करके विराजमान है अर्थात प्रियालाल जब परस्पर बोलते हैं उनके बोलने में उनके हृदय का जो भाव है वह सामने प्रकट होता है सखिया जब परस्पर चर्चा करती हैं तब प्रेम तत्व क्या है यह प्रकट होता है प्रिया जी जब श्याम सुंदर से कुछ कहते हैं तो डायरेक्ट नैरेशन में जो वस्तु प्राप्त होती है वो इनडायरेक्ट नैरेशन में प्राप्त नहीं होती है डायरेक्ट नैरेशन तो प्रिया लाल जब परस्पर संवाद करते हैं संवाद में जैसा उनका अपना भाव सामने प्रकट होता है वैसा कोई दूसरा वर्णन करे तो प्रकट नहीं हो सकता है तो सहज जो सुख है वो सहज सुख ये बताता है कि प्रिया लाल का आपस में बोलना वह अद्भुत है और उसमें जितना रहस्य प्रकट होता है वैसा रहस्य कहीं दूसरी जगह प्रकट नहीं होता है और अंत में यह जो लीला है ये लीला सिद्धांत सुख के ऊपर ही एक आधारित है क्योंकि लीला कभी भी कोई स्त्री पुरुष का विलास नहीं है इसमें प्राकृतिक का कहीं स्पर्श नहीं है जहां ऐन्द्रिक सुख को प्रदान करने वाले किसी रिसोर्स के द्वारा किसी श्रोत के द्वारा सुख की प्राप्ति होती है वह सुख अंत में या तो घृणा में परिणत होता है या पश्चाताप में परिणत होता है जगत का जितना भी सुख है ईन्द्रिक वह ऐन्द्रिक सुख कहीं न कहीं घृणा में दिस्गत में या कहीं न कहीं वह पश्चाताप में डिपेंडेंस में वह परिणत होता है वो मुख्य नहीं परंतु श्री प्रियालाल का जो सुख है यहाँ पर प्रियालाल का जो मिलन है वो तत्वता है ही नहीं वहां आत्मा आत्मा के साथ में मिल रही है प्रियालाल का जो लाल जी का जो, जो आत्मस्वरूप है वो आत्मस्वरूप ही श्री प्रिया जी के आत्मस्वरूप के साथ में मिल रहा है और क्योंकि आत्मा सदा सदा अखंड होकर के विराजमान इसलिए प्रिया का यह सुख कभी भी वह प्रियालाल का यह जो सुख है यह कभी भी घृ की ओर ले जाने वाला नहीं होगा दिस्कष्ट की ओर ले जाने वाला नहीं है क्योंकि यह आत्मा का सुख है वह आत्मा से परमात्मा से बढ़कर के कोई और दूसरा सुख हो नहीं सकता है इसलिए श्री प्रियालाल का सुख परम परम सर्वोत्तम होकर के विराजमान और उस सर्वोत्तम सुख में निज सुख की कहीं अभिलाषा है ही नहीं तत्सुख सुखी भावी उसमें एकमात्र विराजमान है प्यारे के सुख में ही सुख प्रदान करना यही एकमात्र विराजमान है और जितनी भी लीलाएं हैं वो सारी लीलाएं अन्य जितने भी रस हैं वे मूल रस मूल जो रस है सहायक रस वे मूल रस के पोषण बन के सर्वदा सर्वदा विराजमान होते हैं इस प्रकार ये लीला अद्भुत होकर के बराज इस कल सुबह जिस लीला का दर्शन करने जा रहे हैं वो निशांत की लीला है तीन छत्तीस से लेकर के छह बजे तक के ये लीला आठ याम हैं। इन आठ यामों में छह याम घड़ी के दो याम बारह बारह घड़ी के है मान मध्यान लीला और रात्रि लीला ये तो है बारह बारह घड़ी की और छिंग छत्तीस छत्तीस और चौबीस साठ हो जाएंगे तो साठ घड़ी का दिन रात का पूरा चक्र है ये अष्टयाम लीला है और ये निरंतर निरंतर प्रवाहित तो होने वाली लीला है तो अन्य लीलाएं तो छह घड़ी की और मध्यान्ह लीला और रात्रि लीला ली ली नक्त लीला ये बारह बारह घड़ी की हैं, उनका हम अंतचिंत देह में अवस्थित होकर के उनका दर्शन करेंगे और तर्क जो है उस तर्क से अलग होकर के उस लीला का हम दर्शन करेंगे ये लीला स्वस्वरूप में लीला है अर्थात किसी ध्रुव प्रहलाद गजेंद्र की रक्षा करने के लिए लीला नहीं है प्रियालाल ये जो लीला कर रहे हैं ये उनकी स्वस्वरूप लीला है अन्य जो लीलाएं हैं वो किसी ध्रुव प्रहलाद गजेंद्र अम्बरीश इनकी रक्षा करने के लिए होंगी बल्कि ये लीला किसी ध्रुव प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नहीं है ये श्री प्रिया लाल की ही वैभव रूप जो सखीगण हैं, उन सब सखीगणों का आनंद करने के लिए हैं प्रिया शक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनु प्रिया कौन है आह्लादनी शक्ति श्याम सुंदर कौन है रस रूप स्थाई भाव और रस दो अलग अलग वस्तु नहीं है स्थाई भाव जब आदि सामग्री से युक्त होता है तभी वो रस बनता है ऐसी स्थिति में श्री रसमय श्री किशोर जी जो स्थाई भाव रूप प्रेमयी किशोरी जी है वही विभाव सामग्री से युक्त होकर के वे परम परम आस्वादिनी रस बनती हैं इसलिए श्याम सुंदर को कह दिया गया रस और शिवप्रिया जी को कह दिया गया स्थायी भाव विभा से युक्त हो करके विभावान भाव व्यावचार्य संयोगात रस निष्पत्ति वो रस निष्पत्ति को प्राप्त होती है श्याम सुंदर के साथ में जब विराजमान है तो वह रस निष्पत्ति को प्राप्त होकर के विराजमान होती है श्री प्रिया वे अपूर्ण से श्याम सुंदर की सेवा करते हुए तस्खी भाव में ही अपने आप विराजमान होती है ये लीला निकुंज और गोष्ठ दोनों की मिली हुई लीला है और इसका हम आस्वादन करेंगे श्रीम महाप्रभु जब ब्रज लीला में नुकुंज में प्रवेश करेंगे तो उनके अनुगत एक उनके विद्यार्थी के रूप में हम भी अनुगत मंजरी स्वरूप धारण करके श्रीमद महाप्रभु के साथ में उस लीला में प्रवेश करेंगे महाप्रभु इस लीला का दर्शन कर रहे हैं उनकी कृपा से वो लीला भी हमको प्राप्त हो जाएगी यहां पर श्रीमद् वृंदावन में अपूर्व विस्तार और संकोच की सामर्थ्य विद्यमान है प्रिया जी रास के लिए अभिसार कर रही है अब बरसाने से वृंदावन आएंगे तो ये तो करीब करीब 60 किलोमीटर का हो जाएगा 50 45 50 किलोमीटर का हो जाएगा कोमल कैसे आएंगे कोमल आएंगे है इतना चलना और फिर यहां से लौट करके जाना समय सापेक्ष है परंतु तो रसिक रसिकजनों ने वर्णन किया कि श्रीमद वृंदावन कमल के समान है प्रिया जी निकली उस समय कमल बंद था प्रिया जी वृंदावन पहुंचेंगे कमल खुल गया प्रिया जी तो उतनी चली जितनी की चलती है एक फललांग डेढ़ फलनांग दो फललांग तो बास इससे ज्यादा नहीं परंतु शिव वृंदावन कमल वो सब कुछ थे कमल खिल गए तो बरसाने से शिव वृंदावन यमुना पल पे आ गए जब कुंज भंग हो रहा है कुंज से बरसाने जा रही है ज्यादा तो नहीं चली, इस प्रकार धाम में विस्तार व संकोच इनकी स्थिति है अतः श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया अतः प्रभो प्रियाणाम चामनश्च्य समय से अवचित प्रभावत्वात नात्र किंचित असंगतम यहां पर धाम भी विभु है यहां समय भी विभु है यहां पर प्रिया भी विभू है श्याम सुंदर भी विभु है सब कुछ विभू होकर के विराजमान अतः लीला में असंगति नाम की कोई चीज नहीं है सब चीज परम परम संगत होकर के ही इस लीला में कहीं विराजमान हो शिव वृंदावन धाम उनकी भी एक विशेषता है धाम यहां पर सेविका रूप में विराजमान है केवल उद्दीपन रूप में विराजमान नहीं है श्रृंगारस के अन्य अन्य काव्यों में प्रकृति केवल उद्दीपक मात्र होती है पर वृंदावन की प्रकृति उद्दीपन नहीं है वह सखी होकर के विराजमान है शिव वृंदा सखी है शिव सखी होकर के विराजमान है और वे उसी प्रकार शिवप्रियालाल की सेवा करती हैं जैसे कि सेवा सखी गण करती हैं और अनेक अनेक रूप धारण करके शिव सखी ये वृंदा सखी शिवप्रियालाल की सेवा करते हुए विराजमान होते हैं इस सेवा में एक बात अद्भुत है वो ये कि प्रिया जी की इच्छा ही सखी बनी है सखी कोई अलग वस्तु नहीं है प्रिया शक्ति आह्लाद् प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनु सखी सखीगन इच्छा ही श्री योग सरकार की इच्छा वे ही सखी बनकर के विराजमान हुई हैं परंतु तो सखी बनकर के जब विराजमान हुई हैं जब सेवा कर रही हैं तो वे सखी अमित रूप धारण करके अमित सेवा अमित प्रकार से करती है बोलवृंदावन बरि लाल की जय अमित शब्द को तीन बार मल्टीप्लाई किया सखी अमित रूप धारण करती हैं, अमित सेवा करती हैं, अमित प्रकार से सेवा करती हैं। इसलिए रास में पीछे एक पद बोला जाता है हो इन सखियन की बलिहारी क्योंकि रस की जो संपूर्ण स्थिति है वो रस की संपूर्ण स्थिति मुख्य भोक्ता इनकी सखी गण है रस की पहली लहर आती है सखी के हृदय में वृंदावन उनकी शोभा देकर के कोई अमुक अवसर देकर के अमुक परिस्थिति जो है उनको देकर के प्रिया लाल को इस प्रकार दिलसाए ये प्रथम लहर आती है सखी में द्वितीय जो लहर आती है सखी ने जब शाम सुंदर और वृंदावन की शोभा का वर्णन किया तो द्वितीय लहर उत्पन्न होती है श्री लाल जी भी निश्चित प्रियाजी में और प्रियाजी में लालजी के प्रति ढोरन उत्पन्न होती है रस की तीसरी जो लहर है वो उत्पन्न होती है लालजी भी लालजी में चंचलता आती है रस की चौथी लहर वह पुनः सखी में आती है क्योंकि इस रस की भोक्ता सखी गण हैं, सखियों के अतिरिक्त इस रस की भोक्ता और कोई दूसरा नहीं है इस प्रकार शिवप्रियालाल उनकी अपूर्ण लीला अब संखे में दो पांच मिनट के अंदर जो कल की लीला है उसका ये तो कृष्णभूमि में कहीं बह गए प्रयास तो बहुत था लगाम लगाने का परंतु तो कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है क्योंकि सिद्धांत बोलिया मन न कर आलस सिद्धांत कहे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस सिद्धांत कहने और सुनने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए सिद्धांत कहने से ही श्री कृष्ण में सुदृढ़ मन लगता है इसलिए सिद्धांत के बिना यदि रस का परिवेषण किया जाएगा तो वो रस अपात्र को में, के पास में पहुंच करके या तो पात्र का भंजन कर देगा या वो स्वयं बिगड़ जाएगा इसलिए सिद्धांत निरंतर चित्त में रखना चाहिए जो उपासना की दृष्टि से इस लीला का दर्शन करेंगे उपासना की दृष्टि से ही दर्शन करना चाहिए ये कोई तमाशा नहीं है जो कोई नाट्य मंचन नहीं है ये उपासना की दृष्टि से ही ये आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है तो इसमें सिद्धांत जो है उसकी आवश्यकता है रात्र विंदेरवी बोधिती सारी पद्यय हृदय रवद्ययी रथ सुखना घी शशंक राधा कृष्ण सतृष्ण निज निज धाम में आप तो पव स्मरा श्री रूप गोस्वामी जी ने दस श्लोक लिखे इनमें आठ श्लोक आठ यामो की लीला के हैं और आठ यामो की लीला के बाद में दो श्लोक जो है वो भूमिका के हैं ये जो प्रियालाल की जो लीला है राधा प्राण श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलो शेषाद्य गम्य या साध्या प्रेम सेवा बृचरिता लौल्य लभ्या सायां प्रसयत मधुना मनसी मेवा भाव्यां रागादाथ ब्रुज मनुचल नैतिक तो श्रीराधा प्राणबंधो श्री श्याम सुंदर और श्री किशोरीजी की जो ये जो अष्टकालीन अष्टकालीला है यह केश शेषाद्य गम्य कौ माने ब्रह्मा ईश माने शिव और शेष उनके लिए भी अगम्य यह साध्या प्रेम सेवा यह प्रेम सेवा है और प्रेम सेवा ही साध्य है प्रेम सेवा एक टेक्निकल शब्द है पारिभाषिक शब्द है विशेष अर्थ रखता है प्रेम सेवा का तात्पर्य है श्री राधिका की या नित्य पर के दास बन करके रागानुगा का रागात्मिका का अनुसरण करने वाली जो सेवा है उसका नाम है प्रेम सेवा रागात्मिका जो प्रकार है उस रागात्मिका का अनुसरण करने वाला जो परकर है उसकी सेवा को कहेंगे प्रेम सेवा रागमयी सेवा तो या साध्या प्रेम सेवा हम साधकों को जो प्रेम सेवा मिलेगी वो प्रेम सेवा ब्रज चरित लभ्या उसके लिए वो पहले कर करे आए थे कि लोभ कृपा इनके द्वारा प्राप्त होगी तो ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है ये जो है भाव्या रागार्ध पांथ ही ब्रिज मनु चलतम ये राग मार्ग के जो पांथ है उनके द्वारा ही इस लीला की प्राप्ति होगी श्री लीला शक्ति जितनी भी मंजरी गण हैं उन मंजरी गणों को श्री महाप्रभु प्रवेश कर गए लीला में अपने श्री गौरली से श्री ब्रज लीला में श्री महाप्रभु का प्रवेश हो गया उनके अनुगत होकर के हम दासियों का भी हम विद्यार्थियों का भी महाप्रभु के अनुगतों का भी श्री दासी के रूप में सिंधु मंदिर में उस समय में प्रवेश हुआ अभी भीतर कुंज में प्रवेश नहीं हुआ है महाप्रभु के साथ में भीतर प्रवेश किया है महाप्रभु उस समय देख रहे हैं कि श्री किशोरी जी की जितनी भी दासी हैं उन दासियों को मित्रा ने ही जगाया मित्रा ने उनका त्याग किया अर्थात जो रसिकजन हैं वे सेवा में इतने प्रमुत्व रहते हैं कि वे स्वयं मित्रा उनका त्याग कर देती है और उनकी अपनी जो प्रीति है वह प्रीति ही उनको सेवा में निरंतर निरंतर प्रवृत्त कराती रहती है तो आज रूपी सखी ने जब इन मंजिलियों की का त्याग किया उस समय मानो त्याग करके भी वो सखी सखी को सेवा में प्रवृत्त कर रही है वह तो आज निद्रा के त्याग ने इन सखियों को इन मंजनियों को श्री कृष्ण सेवा में प्रवृत्त करा दिया निद्रा आज गुरु बनकर के विराजमान हो गई ये ब्रज की एक अपूर्व विशेषता है कि जगत में रजोगुण तमोगुण या कृष्ण भजन से दूर करने वाले होते हैं परंतु तो हमारे ब्रिज में रजोगुण और तमोगुण ये कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त कराने वाले होते जिसे समय गोरज उड़ती है उस समय सखियों को लगता है प्यारे आ रहे हैं रजोगुण कृष्ण से मिलाने वाला है जब अधेरा छाता है तब उस समय शिवप्रियाओं को यह लगता है कि श्याम सुंदर से मिलन होगा तो तम यहां पर मिलन कराने वाला है रज यहां पर मिलन कराने वाला है ऐसे ही तमोगुण से उत्पन्न होने वाली मित्र उसका त्याग भी शिवप्रिया सखियों को शिवप्रियालाल की सेवा में प्रवृत्त कराने वाला है नेताई गौर हरी गौर तो सखीगण उस समय जागी है तो प्रात समय ही उठ के धार सखी को भाव जाए मिलो निजे यूथ सोम या को यही उपाभिन कर रहे हैं प्रातः काल उठकर के धार सखी को भाव जो मंजरी सखी हैं उनके भाव को धारण करके जाए मिलो निजे यूथ सोम अपने यूथ में जाकर के मिल जाओ हमारे यहां की जितनी भी उपासना है गौड़ियाओं की और वृंदावन की वो सारी उपासना आई कांते को उपासना नहीं है वो सब यौथ की उपासना है हम जितनी भी सेवा करते हैं वे सब यूथ में करते हैं हमारी अग्रवर्तनी है श्री विशाखा जी उनके अग्रवर्ती होकर उनकी अनुगता होकर के जो श्री रूपमंजरी हैं उन रूपमंजरी जी का अनुगत्य ग्रहण करके ये नवदासी भी गुण मंजिरी उनके अनुगत्य में शिप्रियालाल की सेवा करते हुए विराजमान होगी तो यहां की उपासना उस अभाग्निक कन्या की तरह नहीं है जो पति का वर्ण करने के लिए पति उसको देखने के लिए आई है चौबीस गुरु की कथा में एकादश करने में अपने हाथ से जो धान कूट रही है और लजा रही है कि हा ये देखने वाले मुझे जो वर्ण करने वाले आए हैं ये क्या कहेंगे कि ऐसी फुआ है कि एक समय के लिए धान भी पहले से कूट करके नहीं रखा जब चूल्हे में चूल्हे के ऊपर दिया है, अब एक एक चूड़ी रखती है इसलिए वासे बहु नाम कला भवे दर्ता द्वे एक एवे चढ़े तस्माक मार गया एवं कंकण जो ज्ञान मार्ग के होंगे वे अभागे होंगे वे एकांत में अकेले रहकर के सेवा करने वाले होंगे परंतु तो हम, तो हम अकेले सेवा करने वाले नहीं है हम तो लड़झर श्रृंगार धारण करके अपनी सखियों के साथ में दासियों के साथ में हमारी श्री किशोरी जो वे श्री श्यामचंद्र के पास में अभिसार करती हैं तो ये स्वागनियों का मार्ग है ये कु कन्याओं का मार्ग नहीं है ये जो मार्ग है ये सर्वदा सर्वदा दासियों से युक्त होकर के जो है वे अवसर कर रही हैं। तो ये युद्ध की उपासना है। तो चाहे मिलो निजी युद्ध सो या तो यही उपाय इसका उपाय यही है कि अपने युद्ध के साथ में मिल जाओ तो ये दासी उठी दासी उठ करके जल्दी से श्री गुरु गुरुमंजरी उनकी सेवा कर रही है और गुरुमंजरी की सेवा करते हुए श्री गुरु मंजिली के अनुगत्य में उनका श्रृंगार करके ये चल हम लोगों के आ, साधन पद्धति में यही कि जैसे स्नान किया अपना तलक धारण किया शिव मंदिर में गए मंदिर में जहां श्री गुरुदेव विराजमान हैं पहले गुरुदेव को एक पुष्प चंदन बस यो ही चढ़ा दिया या तो अलग थाली रखो और अलग थाली नहीं रख रहे हो तो वही थाली है तो कहीं उसमें से लेकर एक पुष्प चंदन चढ़ा दिया हाथ धो लिए तो हाथ प्रसादी हो गए उनको धो लिया और धो करके श्री गुरुदेव का बस इतना ही पूजन हो गया सूर्य श्रीता से पूजा करने की जरूरत नहीं है प्रातः काल फिर उनके अनुत्य को ग्रहण करके श्री सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की मंगला करा रहे हैं आरती कर रहे हैं सब कुछ होगा पहले गुरुदेव का कृष्ण नाम स्मरण करते हुए कहीं गुरुदेव को आगे करके जितनी भी सेवा की जाएगी वो गुरुदेव की आड़ी से सेवा की जाएगी पुष्ट मार्ग में ये बात कहीं विशेष रूप से कही गई कि जितनी भी सेवा की जाएगी वो सेवा श्री बल्लभ के अनुगत्य में श्री गोसाई जी के अनुगत्य में वो सेवा की जाएगी हम अपने आप से सेवा नहीं कर रहे हम जो कुछ भी सेवा करेंगे वो श्री गुरुदेव गुरु मंजरी उनके अनुगत्य में हम सेवा करते हुए विराजमान होंगे पागल तो हो रहा हूं मैंने ये घड़ी विश्राम करना चाहिए तो वो एक अलग बात है तो इसको जल्दी से तो वो मंजिली वहां पर पहुंच गई ने और मंजिली ने वहां पर पहुंच के सबसे पहले बिना हल्ला किए हुए प्रियालाल जाग नहीं जाए उनको कहीं अभी अभी नींद आई है जैसे तैसे वे जल्दी जाग नहीं जाए इसके बिना स्वर किए हुए वह मंदिर की जितनी भी शैया मंदिर उस शैया मंदिर की सारी सेवाओं को करते हुए विराजमान होगी अब श्री वृंदावन योगपीठ में कैसे मोहन महल जो ब्रिज महल है वे विराजमान है वहां पर प्रवेश करेंगे वो वृंदावन योगपीठ का पूरा स्मरण है समय नहीं है उसका यहां पर विस्तार पूर्व गायन करने का उसका वर्णन करने का तो जो मंजिली है उनको तो निकुंज मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार मिल गया उनको अधिकार और उनके आगे प्रियालाल को भी कहीं किसी प्रकार का संकोच नहीं है सखियों के आगे संकोच है इसलिए मंजरी भाव ज्यादा बड़ा है सखी भाव ज्यादा बड़ा नहीं है सखियों के साथ में प्रियालाल दोनों को लज्जा है संकोच है पंत मंजरियों के आगे कोई संकोच नहीं है लज्जा नहीं है दासियों के आगे इसलिए प्रियालाल कहीं चाद जान नहीं जाना इसलिए धीरे से मंदिर में प्रवेश करके वे मंदिर का मंदिर वस्त्र करेंगी सोहनी मंदिर वस्त्र जल की झाड़ी बल भल, के सब रख देंगे मंगला भोग यदि व्यवस्था तैयारी है तो वो भी तैयारी करके रख देंगे तो वहां पर मंदिर ही अभी प्रियालाल शय कर रहे हैं उनको भी संकोच नहीं है मंजिलियों को भी संकोच नहीं है तो सेवा करने के लिए प्रवृत्त होंगी और वहां पर सेवा करते हुए जब वे पूरी तैयारी कर लेंगी, उसकी पूरी तैयारी कैसे चंदन घिसना है कैसे अमुख है तमुख है ये सारी चंदन इत्यादि घिस करके वे तैयार करके रख लेंगी। ये तैयार करने के बाद में फिर जितनी भी सखीगण है उनको भी निद्रा त्याग कर देगी सखीगढ़ भी आएंगे और सखीगण उस समय जो कुंज महल है श्री मोहन महल श्री प्रिया जी का जो अनंग रंग कुंज है उस अनंग रंग कुंज के चारों ओर जो खिड़की है उन खिड़कियों में पर्दा जो है वो पर्दा भी लताओं के हैं उन लताओं के पर्दाओं को थोड़ा सा कहीं उनमें अवकाश करके नेत्र लगा करके श्री प्रियालाल की उस माधुरी का वे दर्शन करती है प्रातःकाल के समय कि प्रियालाल कैसे कुछ मुसा रहे हैं सखी गणों ने अपनी पूरी तैयारी दासी दासीगणों ने पूरी तैयारी कर ली है पूरी तैयारी करने के बाद में श्री प्रिया जी उस समय कुक्कुट जो है उसकी बोली को सुन करके उठती है श्री बृंदा जी वृंदावन के जितने भी पशु पक्षी उन सबों को चेत प्रदान करती है और उनको उनकी सेवा बताई हुई है यहां पर नुकुंज में जितने भी लोग हैं वे परम परम साधे हुए हैं सब सीखे हुए लोग हैं अनाड़ी लोग नहीं हैं सब सीखे परम सीखे हुए विराजमान है श्री जी ने उस समय वृंदावन के जितने भी सुख फिक इन सबों को उचित रूप से जगाया इनको शिक्षा प्रदान की है और शिक्षा प्रदान करने के बाद में ये जिस समय विराजमान हुए हैं उस समय कोई को कुक्ुट उस समय बोलता है और श्री प्रिया कुट की आवाज सुनकर के मुर्गे की आवाज को सुनकर के उस समय थोड़ी सी जागती है और तो कुशमुसाती हुई कह रही है कि अरे दई मारे हमारे ब्रिज की बोली है <laughs> अभी तो बोल उठो जा तू यम के मुख में पढ़ ये ये पुनदाओं की बोली है तथ्य से शाप नहीं है ये उनकी परम प्रिय बोली है कि जा तू मृत्यु के मुख में पढ़ तू यम के मुख में पढ़ अभी से बोल पड़ो और ऐसा कहते हुए श्री प्रिया जी लाल जी के कंठ को ग्रहण करके पुनः विराजमान होती हैं और श्री युगल सरकार उस समय कहीं शयन करते हैं उस शोभा का दर्शन कर रही हैं कि कैसे श्री प्रिया श्री लाल जी के वक्षस्थल के ऊपर आप उत्तान शयन करती हुई विराजमान है प्यारे का सहारा लेकर के जहां विराजमान है जहां कमल कमल से मिल रहे हैं कमलन कमल, कमल मिलावे कमल से कमल मिलाते हुए माने श्रीहस्त कमल से श्रीहस्त कमल अधर कमल से अधर कमल नयन कमल से नयन कमल वक्ष कमल से वक्ष कमल, चरण कमल से चरण कमल मिलाती हुई श्री प्रिया लाल दोनों आनंद पूर्वक शयन कर रहे हैं उस शोभा का दर्शन कर रहे हैं कुछ देर प्रियालाल ने शयन किया और शयन करने के बाद में फिर दोबारा जब ऊ करके रस दीर्घ अपलुप्त स्वर में उस मुर्गे ने बोला उस मुर्गे की बोली को सुनकर के शिव प्रिया फिर दोबारा जागी प्यारे के कंट को ग्रहण करते हुए जब विराजमान है उस समय शिव वृंदा जी ने शुक्र साधिका इन दोनों को शिक्षा प्रदान की है और दोनों प्रातःकाल उठ करके वंदना कर रहे हैं जय सुख सिंधो गोकुल बंधो जागृहित अल्पम त्यज शशिक जैसे बंदी जन राजा की स्तुति करते हैं इसी प्रकार श्री सुख सारिका विचक्षण सुख सुधीज जो साधिका है वह श्री प्रिया लाल इनकी स्तुति करते हुए विराजमान होते हैं उस समय मंद भाषी नाम करके जो सारी है वो निकुंज की शोभा का वर्णन करती है सूक्ष्मधी नाम करके जो साधिका है वो कहीं ब्रिज में क्या हो रहा है ब्रिज में कैसे हलचल शुरू हो गई ब्रिजवासी जागने लगे उस ब्रिज की शोभा का वर्णन करते हैं फिर दक्ष नामक जो शुक है वह गोष्ठी की शोभा का वर्णन करता है फिर विचक्षण नामक जो शुक्र है वह श्री युगल के गुणों का गायन करता है फिर सुंदरी नाम करके जो मयूरी है वह श्री निकुंज भवन उनकी शोभा का गायन करती है तांडविक नामक जो मयूर वह श्री बंदाजी के द्वारा सखाया हुआ नृत्य करने लगता है रंगणी नाम करके जो हरिणी वह अपूर्ण रूप से टकटकी लगाकर के श्री निकुंज मंदिर के द्वार की ओर देख रही है क्योंकि साजात्य में परम परम प्रीति होती है यह भी हरिण सनी के नेत्र वाली और श्री किशोरी जो भी मृग नहीं, नहीं है तो सखियों की जो शोभा है उसका भी दर्शन कर रही है तो सारंग नामक जो मृग है वो अपूर्ण रूप से उस समय श्री कृष्ण उनके मुख की ओर देखते हैं क्योंकि सारंग मृग की एक विशेषता है कि जहां जिस कुंज में होते हैं उसके आगे ये मृत म्रग, नहीं दुण ये से खड़े हो को में दोनों श्याम सुंदर किस कुंज में है ये एक इंडिकेशन है कि प्यारे इस कुंज में होंगे ये एक संकेत है उन रंगड़ी और स्वरंग मृ इनका दर्शन करके उस समय श्री कृष्ण में चंचलता उत्पन्न होती है बहुत संक्षेप में बस समाप्त कर रहे हैं कृष्ण में चंचलता उत्पन्न होती है कृष्ण की चंचलता देख करके शिवप्रिया उनमें अपूर्ण रूप से ढोरल और इस सुख का दर्शन करने के लिए सखीगण विराजमान है सो ही सखीगण जब प्रिया को जागा हुआ देखती हैं, उस समय सखी गण श्री मंदिर में प्रवेश करती हैं। पहले मंजिलियों ने प्रवेश किया उनमें संकोच नहीं है जब सखियों ने प्रवेश किया तब तक शिवप्रियालाल जागते और सखियों ने प्रवेश करके श्री प्रिया उन दोनों की अपूर्व शोभा उसका वर्णन कर रही हैं उस समय श्री रतन मंजिरी जी श्री स्वामी जी को सुंदर अंगिया जो है उनको धारण करा रही हैं गोण मंजरी जी पीक दान रूप मंजरी जी श्री प्रियालाल प्रिया जी उनको संभाल रही हैं श्री ललता इत्यादि जितनी भी सखीगण हैं वे सर सूर्य की निंदा करती हैं और सूर्य के सारथी अरुण उनसे कहती हैं कि अरे अरुण धिकार है तुझे तू तु लंगा है अरुण का वर्णन किया गया कि अरुण के पैर नहीं हैं तू लंगड़ा है लंगड़ा होते हुए सूर्य को इतनी जल्दी आया आया इतनी जल्दी जल्दी तो हुई थी तो पूरी हो गई ये जब तेरे पैर होते तो मालूम होता है रात ही नहीं होने देता ऐसे सूर्य को अरुण को उस समय गाली देती है श्री ललिता जी अपूर्ण शोभा उस समय श्री प्रियालाल ये दोनों विराजमान हैं श्री चित्राजी प्रिया जी की टूटी हुई जो मोती की माला उनके मोतियों को बीन करके उसमें प्रसाद में जितनी भी मंजिली गण है वो उनको देते हैं अपूर्व से इस कृपा को प्राप्त करके श्री मंजलाल जी जी जो चंदन है उस चंदन के पात्र से सुंदर चंदन जितनी भी दासी हैं उन दासियों को सखियों को चंदन प्रदान करती हैं। श्री गुण मंजरी जी जो उगाल दान है उसमें जो अर्धचर्वित तांबुल उस अर्धचर्वित तांबुल को शिवप्रियालाल जिनके अधरामृत से थे से संप्रक्त होकर के वो विराजमान हैं उस तांबुल का छोटा थोड़ा सा भाग सबको बांटती है श्री रूप जी पुष्प माला जो श्री प्रिया जी के बैनी से फूल खिले थे गिरे थे उन पुष्पों को सबको प्रदान करती हुई विराजमान होती हैं। इस समय श्री नंद भवन में भी ब्रिज में भी गोष्ठ में भी सब लोग जागने वाले हैं इसलिए उनको भी सुख प्रदान करना है इसलिए श्री लीला शक्ति वे ही कखटी नाम करके एक कठननी बदलिया है उस कठकनी बदरिया उसको चेत प्रदान करती है और वो कखटी बदरिया वृंदावन की शोभा का वर्णन करते हुए कहने लगती है कि आहा देखो तो सही यह प्रातःकालीन संध्या जटला जो किरणें हैं उन किरणों की जटाओं को धारण करके जटला हो करके उदित हो रही है जो जटला का नाम लिया सोई सुप्रिया जी डर जाती है और डर करके उस समय श्री श्याम सुंदर से किंचित अलग होकर के आप उस समय जल्दी से अलग होकर के विराजमान हैं जितनी भी सखीगण वे शिवप्रियालाल जाप करके जो मोहन महल उसके सिंहासन के ऊपर विराजमान हुए गर्मी की ऋतु है तो बाहर जो बरामदा है उसके सिंहासन पर विराजमान हुए जितनी भी सखीगण है वे सब श्री प्रियालाल की स्तुति करती हैं और स्तुति करके मंगला आरती करते हुए विराजमान श्री प्रिया उस समय गलवैया देकर के निकुंज मंदिर से निकलते हैं कुछ देर निकलते हैं फिर गोमन जो स्थान है वहां से ये प्रिया जी आप हैं श्री बरसानी या जावट और श्री लाल जी वे अपने नंदगांव में आकर के अपने महल में आकर के आनंद आनंदपुर रक्षण करते हैं इस प्रकार श्री प्रिया लाल की ये दिव्य लीला उनकी अपूर्व उत्कंठा और उत्कंठा में ब्रज लीला के व्यवधान के द्वारा उस लीला में उत्कंठा की निरंतर निरंतर वृद्धि होती है जैसे भोजन करने वाले को मिठाई के साथ साथ कभी कभी कड़वा और तीखा भी चाहिए तो आनंद आए केवल मीठाई मीठा हो तो आनंद नहीं आए ऐसे ही श्रीप्रिया उनको भी कभी कभी मान इनकी भी आवश्यकता पड़ती है श्रीप्रिया दोनों पधारते हैं और उस समय श्रीप्रिया जी श्री जी स्वप्न में भी उस मिलन का दर्शन करते हुए विराजमान इस प्रकार ये निशांत लीला ये छह घड़ी की अपूर्ण रूप से नित्य विराजमान और ये दासी प्रियाजी के आदेश से प्रिया जी के पीछे पीछे जो आई वह उस लीला का दर्शन करती हुई विराजमान होती है श्री प्रियालाल लाल कृपा करें महाप्रभु कृपा करें और कृपा करके इस रस में इस दासी को प्रवेश हो यही प्रार्थना करते हैं कि न भावो मंजनी भावा अन्यों मम क्वचि स्वगुरु याचे स्वप्रुंच मुहुर् मुहुर् न मुक्त्यादि स्पृह कि न ज्ञान कर्मे अंत प्रेमता रसकों का संग प्राप्त हो ये अपूर्व सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है जिन लोगों ये सौभाग्य समर्पित किया उनका बहुत बहुत अपना बहुत बहुत अवभाग्य और उनके प्रति क्षमा कर करेंगे पौने दस बजने वाले इतना विलम्ब हो गया समय तो था एक घंटे का लीला तो, जैसे ठाकुर जितना पहलवान बोलबंडारिहारी की